व्यादेहाय दक्षिणामूर्त नम ओं शांति श्री कौलाशाह उत्सव प्रसंग पर सामोजित उपनिषद तो ज्ञान यज्ञ कर्तक सान्द्य के उपनिषद समाप्त हो गई आज शुक्ल आजुर्वेद के अंतर्गत बृहदारणिक उपनिषद का प्रारंभ किया जाएगा इसमें दो शाखा है कानव और माध्यम दिन दो शाखा दोनों शाखा में यह बृह धार्णिक उपनिषद है थोड़े पाठ में स्वल्प भेद है भगवान भाष्यकार ने ये कानो शाखा के पर बृहदारण्य उपनिषद है इसके ही भाष्य रचना की कानो शाखा माध्यम दिन शाखा के पर यह बृहदारण्यक उपनिषद भी है विद्यारण्य स्वामी ने उसके ऊपर व्याख्या रचना की तो कानो शाखा के अंतर्गत यह बृहदारण्यक उपनिषद इसका ही स्वाध्याय क्रम में पाठ्यक्रम में अधिक चलता है क्योंकि भा, भगवान भाष्यकार ने इसके ऊपर भाष्य रचना की इसके प्रारंभ में ही एक उपासना असमेध संबंधी असमेध यज्ञ करने के लिए जो अधिकारी नहीं है उनको ये कर्म फल प्राप्त होगा इस उपासना से ही तो असमैध करने के लिए सम्राट हो बड़े कठिन है बहुत खर्च है सार्वभौम राजा अजय कोई कर सकें तो जो असम्यध कर्म करने के लिए जिनका अधिकार नहीं उनको इस उपासना से ही वो प्राप्त हो जाएगा तो ये एक उपासना है अश्वस्य मेध्यस्य अस्वेध्य शि सूर्यचुर्वात प्राणो व्यामश्वान संवत्सर आत्मा मेध्य द्यौ पृष्ठ अंतरीशमुदर पृथिवी पाजश दिशा पाशे अभांतरदिशव ऋतवा अंगा मसाचाधमाश्च पर्वाण् अहोरात्रण प्रतिष्ठा नक्षत्रण अस्थी नभो मंसा उबदिक सिंधवो गुदा यकृच क्लोमच पर्वता ओषधयश्च वनस्पत लोमाद निम्लचूनजग्नाध यदिजृंभते तद्दते यधनते तस्तनयती येहती त वर्षति वागेवाक् उषा है ब्राह्म मुहुर्त उषा वे अश्वस्य मेध्य से मेध्य पवित्र पवित्रयज्ञ के लिए युग्य यज्ञारह यज्ञ करने के लिए एक अश्व आवश्यक होता है वो जो यज्ञ के लिए योग्य अश्व है उसका सिर हो गया उषा ब्राह्म मुहूर्त ऐसे चिंतन करें ब्राह्म मुहूर्त सबसे प्रसिद्ध पवित्र समय है शिविर प्रधान है इसलिए जो यज्ञ पशु है अश्व उसके सिर दृष्टि करें उषा प्रातः काल में तो कर्म के अंग है पशु उसका संस्कार होगा तो उसमें प्रातः काल दृष्टि करे शिरा में प्रातः काल दृष्टि करे सूर्य चक्षुर्वातः प्राणों चक्षु है सूर्य तो अश्व का प्राण वायु है व्यातम अग्निर्वैश्वानर मुख खुलता है तो वैश्वानर अग्नि है संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्य अश्वस्य मेध्य मेध्य सौ के साथ संबंध है पवित्र यज्ञ योग्य यज्ञार मेध्य है अश्व का संवसर हो गया आत्मा संवत्सर है एक वर्ष में संवत्सर होता है वो उसमें उसको आत्मा उसका सर अर्प करना द्यो पृष्ठम द्यो स्वर्ग उसका पीठ है अश्विरा बहुत बड़ा है अंतरिक्षम पुराकाश उसका उदर हो गया पृथ्वी पाजस्यम पाजस्य है पादस्यम अर्थ शब्द है पादस्यम पाद का रखने स्थान है अश्य, पादु पाद से पादा अश्य अस्म अ पाद अश्येत पादा अश्य अस्म पाद से पादरखने का स्थान है पृथ्वी दिशा पार्श्वे पार्श तो दो है बाय ढाइने दिशाचार है तो भी पूर्व दिशा को मुख करेगा तो पार्श्व हो जाएंगे दक्षिण का था उत्तर को मुख करेगा तो पूर्व पश्चिम पार्श्व हो जाएंगे इसी प्रकार से वो दृश्य पार्श्व हो गई अभांतर दृश्य है परसव है पार्श्व पर्श्व होने वाले अस्ति पार्श्व अस्ति है परशु अभांतरी देश कोणे दृश ईशान्य ऋतवाय आदि तो पर्सव है पार्श्व अस्थि ऋत व अंगानी ऋतु है उनके अंग सब वाक्य अंग मासमास्य पर्वा उसके पर्व ग्रंथि के बीच वेद में ना पर्व है अहोरात्रा प्रतिष्ठा संवत्सर उसमें प्रतिष्ठित तो होता है नक्षत्रानी अस्थि नक्षत्र है हो अस्थि हैसा न भोज्ञा नभस्थित आका वायदी मांसहे नभ आकाशे उबध्यम सिकता उबद्धम हे भोजन क्या हुआ कुछ पेट में है अर्धपक्को पक्को जीर्ण पूरा नहीं हुआ उसकता के रेत के समान ही सिंधव गुदा सिंधु समुद्र वो सामान्य से गुदा हे यकृच क्लोमान पर्वता यकृत और क्लोमान होता हृदय में दक्षिणोत्तर मानसखंड रहे पर्वत के समान ही ओषधनस्पत लोमाषधि वनस्पतिवृहवादी ओषधि वनस्पति वृक्ष लोम के समय उद्यान पूर्वार्ध उदय होते सूर्य उसके पूर्वार्ध उदय का मध्यान्ह तक के आगे सूर्य तक निम्नोचन अस्त समय जितने मध्यान्ह अपराह है पीछे नाभि से पीछे जघनाध यद विजृंभते तद्योतते विजृंभते जम्भाई तो कहते हैं जिरभिर गात्र में शरीर को फैलाता है वो विद्युत के समान है यद विद्युन कंपाता है तद तनायती मेघ गर्जन यद मेहती तद वर्षती वो मूत्र त्याग करता है तो वर्षा के समान है वाग अवश्य वाक जो अश्व का वाक ही वाक है उसमें कोई अलग कल्पना करने की नहीं है अहर्वा तस्य पूर्वे समुद्रे योनि स्वपुरस्ता महिमा न्वजात तस् पूर्व समुद्रोनि रात्रेण पश्चात्महतरे समुद्र योनिरेतो वस्वहिम संभव हयो अश्व भूतानवहद बाजी गर्वान्र्वासुरान अश्वनुष्या समुद्रवाशंधुसमुद्रयो असम्य कर्म करते समय दो पात्र बनाते सुवर्ण राज, और राजत रज निर्मित ग्रह के सामने एक रखते पीछे एक रखते तो उसके सामने है अहर वा अश्व पुरस्तात्थ महिमा पात्र का नाम महिमा है दीन हो गया यह सुवर्ण पात्र है अहरवे प्रसिद्ध है अश्वम पुरस्ताद अश्व के सामने महिमा रखा जाता है तो महिमा उत्पन्न हुआ अश्व है यहाँ समष्टि प्रजापति विराट को अश्वरूप से कल्पना करते प्रजापति ही तो दिन हो गया सुवर्ण पात्र तस् अपरे समुद्र योन तुरे समुद्र योनि पूर्व समुद्र समुद्रे समुद्र प्रथमांत करना इस प्रयोग हो योनि है योनि उसमें उत, उत्पन्न होता है पूर्व समुद्र से रात्रि एनम पश्चात महिमा अन्व तो, रात्रि हो गया अश्व के पीछे जो पात्र है रजत निर्मित तसे अपर समुद्र पश्चिम समुद्र योनि है रेतो व अश्व महिमा एतो अन्यु एतो वा अश्व महिमानो अभी संभव हुआ तो ये दो है महिमानो दो पात्र है अश्व के आगे पीछे रहे रखे गए हयो भूतान भत हय गंधर्व अश्व ऐसे अश्व के जाति के भिन्न भिन्न नाम है अय होकर के विशिष्ट गति वाला होकर के देवताओं को प्राप्त किया बाजी गंधर्वान वाजी होकर के गंधर्व को प्राप्त किया बाजी गंधर्वान अरवा असुरा अरबान होकर के अरवन शब्द भी अशुर का अश्व मनुष्यान अश्व होकर के मनुष्य को प्राप्त कराया समुद्र बंधु समुद्र यूनि समुद्र ही समुद्रे वेति परमात्मा बंधु वंदन स्थान है बंधु समुद्र योनि कारण उत्पत्ति के प्रति शुद्ध ब्रह्म समुद्र पर समुद्रशब्दसे परमात्मा परमात्मा से उत्पन्न हुआ अवसु यो निर्वाश्वी का श्रुति में वो समुद्र उसका कारण है पवित्र हैश्व नैवेह किंचन आग्रह आसन्न मृत्युन आवृतम आसी असनाया असनाया ही मृत्युस्तन मनुकुतामी सो अर्चनाचर तस्र्चत आपोजाएंताचते वे वै मे कमुदीति तदैवार्कत्व कं हवास्मे ये अर्कर्कद न किंचन अग्रे न आसि के पहले कुछ भी नहीं था किंचन अग्रे न आस कुछ नहीं था मृत्यु ना एवं इधम आभुतमाशी ये सब कुछ मृत्यु से ढका गया था पहले कहा कुछ नहीं था और जो सब था मृत्यु से ढका गया था यदि मृत्यु से ढका गया था वो नहीं था कैसे वो था किंतु अभिव्यक्त नहीं था मृत्यु आवरण मृत्यु के द्वारा ढका गया था वो मृत्यु कौन है ढकने वाला असनया असनाया क्षुधा है क्षुधा रूप क्षुधा रूप मृत्यु से ढका गया था असनाया ही मृत्यु हो असनाय ही मृत्यु है क्षुधा उसे ढका गया यह पहले ढका गया था मृत्यु के द्वारा तो ढकने वाले के एक था और जो ढका गए थे वो भी थे जिससे आवृत्त था और जो आवृत्त था कार्य आवृत तथा कारण के द्वारा आवृत तथा और कार्य आवृत था सृष्टि के पहले कारण था कार्य अभिव्यक्त नहीं था जैसे घाट बनाने के पहले मिट्टी थी घट नहीं दिखता था तो घट वस्तुतः तो कारण रूप में रूप से था मिट्टी के द्वारा कारण के द्वारा घाट ढका गया था मिट्टी ही दिखती जैसे आवरण करने वाला ही दिखता है आवृत नहीं दिखता है उत्पत्ति के पहले घट नहीं दिखता था मिट्टी दिखती थी तो मिट्टी से घट आवृत था ऐसे कहा जाता है घट उस समय सत्कार्य जिसकी उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति के पहले था किंतु अभिव्यक्त नहीं था अनभिव्यक्त था अनभिव्यक्त होने का कारण वो आवृत था आवरण करने वाला कारण ही अन्य कोई नहीं कारण के द्वारा अनभिव्यक्त था आगे अभिवक्त हो जाता है तो मृत्यु ना यहाँ इस प्रकार मृत्यु ना एवेदम आवृतम ये जो आवरण करने वाला मृत्यु है वो था और सारा जगत भी था तो, तो उत्पत्ति के पहले कार्य कारण दोनों थे कार्य ही सदरुप उत्पन्न होता है अभिवक्त होता है जो नहीं असत का जन्म नहीं होता है बंध्यापुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है इसलिए कारण था वो माया है अव्याकृत होकर के था तन मानु अकुरुत आत्मनि वो जो कारण मृत्यु है वो मनों को बनाया आत्मनि आत्मवान हो मनोवाला हो मन हो सो अर्चन अचरत अर्चन पूजा करते हुए अर्चन अचरत पूजा करते हुए अचरत अपने को मान लिया कि मैं कृतार्थ हूँ अर्चन अचरत जो आत्मनिष हो आत्मवाला हो समझ करके फिर पूजा पूजा करते हुए अपने को अर्चत का थरण विचार किया कि मैं कृतार्थ हूँ प्रजापति पूजा करते हुए जो रस निकला जल सो so, अर्चन अर्चत आपो जायंत तसे अर्चत हा। अर्चन पूजा करते हुए प्रजापति का जल उत्पन्न हुआ अर्चत तस् प्रजापते जल निकला जल जो रसात्मिक पूजे के अंग पूजा के अंग हु तो उत्पन्न हुआ तो जल उत्पन्न हुआ, तो उत्पन हुआ तो उसके पहले भी आकाश वायु तेज की उत्पत्ति हुई इसे मानना पांचभूत की उत्पत्ति हुई तो जल जब उत्पन्न हुआ ये अर्चित में कम अभूत अर्चते में अर्चते हुए में मेरे लिए कम कहते जल हुआ पूजा करते हुए जल उत्पन्न हुआ इस तदेव अर्क से अर्चत क अर्चन करते कम हुए कम जल हुआ इसलिए अर्क नाम हो गया अग्नि अश्वेद में इसे अर्क नाम हो गया से अर्क से ही अर्क है उसका नाम अर्चित क इसलिए अर्क हो गया कम हा अस्मय भवती अर्क से अर्कत्व वेद अर्क वे सूर्य भी है अग्नि भी है अश्वेधक में उपाय साधन है तो अर्क नाम हो गया अग्नि का नाम अर्क हो गया पूजा करते हुए कम जल उत्पन्न हुआ तो अग्नि का नाम अर्क हो गया और जल है पूजा का अंग है सुख स्वरूप है जल संबंध से अग्नि को ग अग्नि का नाम हो गया अर्क गौण नाम हुआ इसको जो जानता है उपासना करता है तो उसको जल पर्याप्त प्राप्त होता है सुख भी प्राप्त होता है आपो वाकद शरास तत्समत सा तेजोरसो असम्यतजोरसो निरवर्तता आपो वे अर्क जल ही अर्क वेस तदा शरासिजल सर था जल में कठिन अभाव था सर जैसे दुग्ध में दधी में सर ऊपर आ जाता है मल्ल ही कहते मंड रूप जल में ऐसा जो सर रूप था वो समह्यतः संघात हो गया फेर सदृश था सारभूत था वो संघात कठिन हो गया सा पृथ्वी अभाव तो ही पृथ्वी हो गई ऐसे पृथ्वी उत्पन्न करने पर प्रजापति तत्म अस्राम्यत पृथ्वी उत्पत्ति होने से वो श्रांत हो गया प्रजापति लोक में कोई कार्य करके शांत तो थक जाते हैं तस्य श्रांत से तप्त से तेज उसन निरवर्तता अग्नि ऐसे श्रांत होकर के तप्त तो हुआ तेज रूप नि निकला वही अग्नि हो गई वही विराट है सभी शरीर प्रथम सभी पुरुष उच्यते आदि करता स भूतान अवर्तत अग्नि विराट रूप उत्पन्न हुआ उसे सत्रेधा सेम व्यकृत आदि तृतीय वायु तृतीय सैष प्राणसिधा विहि तस प्राची दिक् शिरो चासो दिशिरोसौ चाशौ चेमौ अथा से प्रतीचिकुसौाश सौ दक्षिणा चौदि चार्शे दौ पृष्ठमुदर इसु प्रतिष्ठ यवचती तदव प्रतितिष्ठति एवं विद्वां सत्रेधा आत्मा व्यकृत तीन प्रकार अपने को बना दिया विभाग कर दिया सकल्प से आदि तृतीय वायु तृतीय आदित्य तृतीय है वायु आदित्य तो अग्नि वायु के अपेक्षा आदित्य तृतीय हो गया और वायु भी तृतीय है अग्निआदित्य अपेक्षा इसी प्रकार अग्नि भी तृतीय है मंत्र में श्रुति में दो दिया है तृतीय अग्नि है अग्नि आदित्य वायु तीन है सहस प्राण स्त्रिता तो ये प्राण है तीन भाग हो गया तसे प्राचीन दिक्को असौचयो चे, पूर्वादि से शिविर हो गया अग्निवायु इंद्र रूप से हो गया समष्टि रूप प्राण पूर्व दिशा हो गया शिर अशौच अशौच एर्मौ कर के वह दो दिशा है ईशा आग्नेय है इर्म का बाहु हो गया अशौच अशौच एर्मौ बाहु है अथ से प्रतीच दिख पुछम पश्चिम दिख पीछे हो गया अशौच अशौच शक्त्यौ दो बाएं दहिने शक्ति जांग होते हैं अडी रहता है जग पीछे शक्ति शक्ति क्या है जंग है अतिथधि सत्यक्षिणा मन को व्याकरण माता है लोग कहते दो जाशा और पहले हो गया था ईशान्य आग्नेय आगे हो गया दोनों वाय बना हो गई शक्ति दक्षिणा दक्षिण उदीच्य पार्शे दक्षिणोत्तरपाश् हो गई दौ पृष्ठ सर्गपीठे अंतरीच उदर हे इ उृथिवी ये उर है झाति सब्सु प्रतिष्ठित जल में प्रतिष्ठित ये तदव प्रतितिष्ठति एवं विद्वान ऐसे जो करता है जहाँ कहाँ जाते हैं वहाँ प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा तो हो जाता है ये उपासन का मुख्यफलत अलग कहेंगे ये गौनफल है द्वितीयो मम काकाम तो द्वितो मजातेति मनसा वाच मिथुन सबसे मृत्युस्त आसी सवत्सरोत न पुरा तथा संबसर आस तमेतावत कालम अभी यवान्न संवत्सरस्तम काल से परस्तादत तंजात अभिव्यादा स करू, सेववाग भाकत्वागवत उसने कामना की मृत्यु द्वितों में मजात मेरे द्वितो कार्यक्रग द्वितो स म मनसा वाच मिथुन सब वाणी है और मन है मन से वाक को विचार किया मन सा वाच मिथुनम वाचकहन से यहाँ वेदत्रय है वेद उत्तर सृष्टि सृष्टिक्रम वेद में जैसे सृष्टि सृष्टिक्रमक था उसको मन से विचार करना यही मिथुन हुआ वाक के साथ मन का मन से वेदत्रय में जैसे सृष्टि सृष्टिक्रम उसको विचार किया सृष्टिक्रम विचार करने पर यह है मृत्यु है असनासे के मृत्यु वो विचार करने पर तद्यद रेत आसित वो मिथुन से जो रेत हुआ रेत क्या है वो प्रजापति उत्पत्ति का कारण बीज है उपासना कर्म रूप से विचार करने से उसका दर्शन हुआ जैसे मैथुन से रेत निकलता है ये इस प्रकार यहाँ मिथुन का उसको विचार किया ज्ञान कर्म प्रजापति उत्पत्ति का कारण है उपासना और कर्म विशेष कर्म उपासना करने से प्रजापति होता है यही था रेत बीज उसको देखा ज्ञान हुआ सरेता से सबसर हो संवसर हो क्या प्रजापति स्वयं संबसरात्मक वर्ष है न पूरा तथा संवसरा स उसके पहले संबसर नहीं था तमेतावंतम एतावंतम कालम सम्वत्सर काल के निर्माण करने वाले प्रजापति जितने प्रसिद्ध काल है इतने काल तक उसमें सम्वसर प्रजापति सम ऐसे गर्भ में रहा तो रह करके उसके बाद अभिभव सम्भसर अभ धारण किया यावान सम्वसर जितने संवत्सर काल होता है एतावतः काल से प्रस्ताद असूजत इतने काल के बाद इसी गर्भ में था अग्नि प्रजापति ने अग्नि प्रथम शरीर है विराट को सृष्टि की जन्म हुआ तम जातम अभी व्याजदात जन जन्म होते ही उसको मुख खोला प्रसव करने के बाद भूख लगती है मुख भी किया अग्नि को जो कुमार था भय करके डर करके सब भाण ऐसे शब्द कर दिया दियाण ये जो भाण शब्द कर दिया दियाग भवतो वही वाग हो गई वाग शब्द हो गया वाग शब्द हो गया स ईक्षत यदि मा वा माँ वाईम अभिमस्य कन्युव कश्यति सया वाचा तेना सर्वसृत यदि तं किंचर किंचर्चो यजुंशी सामानी छन्दी यानजा पशुन स यदे असृजत तदम अध्रीयतर्व अतीतदीतेदीतिवर्वेत आन्न भवती येतदीतेतिवेद स ईषत ये प्रजापति मृत्युने यदि वा इमं अभीमस इसकी यदि कभी हिंसा करूँ कन््यु अन्न करिसे या अल्प अन्न होगा अभी कुमार छोटा है इसको हिंसा करे इसको खा ग्रहण कर ले खा ले तो अन्न तो कम होगा तो या वाचा तेन तैनात्मा उसी वाचा तेन आत्मा मन रूप आत्मा से विचार सृष्टि विचार करके फिर एकदम सर्वम असुजत है जितने जितने प्राणियों का कर्म ज्ञान उपासना था उसे बीज से सौ सव, सौ प्राणियों की सृष्टि की यदिदम किंच प्राणी है जड़ चेतन सब की प्राणियों के भोग के लिए ऋच यजुंसी सामान्य चंदा से दी जो श्याम रूप जितने छंद है गायत्री आदि छंद भी यज्ञ यज्ञसव प्रजापशु सबकी सृष्टि की, की। अद, यद एव असुजत जिस जिसकी सृष्टि की उसने तत्दव अत्म अध्यत उसको खाने के लिए मन में क्या धारण किया, किया। सर्वम व अति सब कोई वही सर्वम वही अति सब को खा है इत अदितर अदित्व इसलिए उसका नाम अदिति बन गया अधनाथ सर्वक्षेत्य अत्ता भवति जो इस प्रकार अदिति नाम क्यों हुआ आदितित्व को जानता है उपासना करता है ये सब का अत्ता हो जाता है सब उसके अन्न हो जाता है सर्व अश अन्न भवती और स्वयं भाव को प्राप्त करता है सब उसका अन्न हो जाते हैं उपासक तो का सो so, कामयत भूयसा यज्ञ न भूय कामना क्या यज्ञ न भूय फिर पहले यज्ञ आदि बहुत क्या करके प्रजापति भाव को प्राप्त किया फिर यज्ञ से याग करूं ऐसे सो अश्राम्यत शांत हो गया स तपो तप्यत फिर तप करने लगा तस् श्रांत से तप्त यशो वीरम उदक्रामत शांत हो गया तप्त हो गया यश वीर्य निकला यशवीरम क्या है प्राणावे यशो वीरम चक्षरा इंद्र प्राणा है यश है वही यश हितुण तो से यश हुआ और वीर भी प्राणी के कारण शरीर में वीर्य रहता है इसलिए यशो वीर हो गया चक्षुरादि इंद्रिय अब प्राण सब तत् प्राणी से उत्क्रांति जब शरीर से प्राण निकले गया यशवीर्य निकले गया शरीरम शही मध्रीय तो शरीर से प्राण चला गया तो शरीर फूलने लगा तस् शरीर एवं मन आ सी शरीर से निकल गया शरीर में उसका मन रहा प्राण तो निकल गया प्रजापति उसका शरीर फूलने लगा तो उसे मन उसका शरीर में रहा ये अपवित्र हो गया शरीर उसमें जैसे कोई मर जाता है इसी प्रकार इसका शरीर को मन रहा अत्यंत प्रिय होने के कारण दिखाई है कि शरीर असुच अपवित्र हो जाता है तो उसने विचार किया सो कामे तो मेध्यम एकदम सियाद आत्मवय श्यामिति तत्व समभवत यदअ्वत् तन मेंध्यम भूदि तदैवाश्वेध सेधत्व वेद येनम वेद तम अवृद्धिवामत तम संवत्सर सेत्म न आलभत पशुदेवता प्रत्यौहत तस्माद प्रोक्षितं प्राजापत्यं आलभंतेष्वा अश्वेधो यश तपति तस् संवत्सर आत्मा अग्निर्कस्त में लोका आत्मातावर्क स्वेध स पुपुनरे देवता मृत्युरेवान मृत्युजयति नैन मृत्युरानोति मृत्युशातासा देवता सोकामत तो। फिर प्रजाति कामना की विचार किया इदम में मैध्यम स्याद शरीर अमेध्य अपवित्र हो जा गया, पवित्र हो जाए आत्मनवी अन श्याम इस शरीर से आत्मा वाला हो जाऊँ ये पवित्र हो जाए इसमें आत्मनवी आत्मा वाला शरीर सपवित्र होने से इसमें अनात्मा मन उसमें प्रविष्ट होकर के स्वयं पवित्र हो जाए आत्मनि श्याम मेधार हो आत्मा इसे शरीर से मैं शरीर वाला हो जाऊं ये शरीर से युक्त होकर के आत्मा शरीर के लिए शरीर वाला हो जाऊं आत्मनि पवित्र शरीर वाला हो जाऊँ तत्व अश्व समभवत तो अश्व तो हो गया अश्व उत्पन्न हो गया अश्व हो गया स्वी गतिविधि गति पुल गया था प्राण के विवेक से फूल गया था फिर यश्वीज प्राण रहन से तो फिर अश्व हो गया अश्व नाम उसका बन गया तद यद अश्वत मेध्य पहले अश्वत फूल गया था फिर मेध्य पवित्र हो गया इति तदेव अश्वमेध से अश्वमेधत्म इसलिए उसका नाम अश्वमेध बनी गया पहले अश्वत फूल गया था फिर मेध्य हो गया पवित्र हो गया तो अश्वेध नाम हो गया अश्व का नाम तदेव अश्वमेध से अश्वमेधत्व तो इसलिए अश्वेध नाम हो गया कर्म ऐसा अश्वमेधम वेद यह एनम एवं वेद जिस प्रकार ईश्वर प्रजापति को जानता है तो अश्वेधि की उपासना करता है अश्वमेध कर्म करता है तम अनवरुद्ध एवं अमन्य तो नहीं करके नहीं बांध करके किसी विचार क्या छोड़ दिया अश्व छोड़ देते हैं तम संवसर से परस्ताद आत्मन आलभत एक वर्ष के बाद पश्चात आत्मन आलभत भाग किया अपने लिए आत्म ने पशुन देवताभ्य अन्य देवताओं के लिए पशुओं को प्राप्त कराया तस्मा सर्वदेवतम प्रोक्षित प्राजापत्यम आलभन्ते प्रोक्षण करके अश्वसर्वदेवता संबंधी प्राजापत्य का कर्म करते हैं आलभन स्पर्श करते भाग करते हैं ऐसा व अश्वेधो तपति यही असम्य थे जो तपाता है सूर्य ही समय तस सम आत्मा एक वर्ष काल उसका आत्मा शरीर हो गया ऐम अग्निर्क है अग्नि ही अर्क है तसे में लोका भूर स्व तीन लोक आत्मान आत्मा का वैव। भूर, लोको, वैव तो शरीर क अवय भूर्भुव स्वय तीन लोक उसका शरीर क अवैध हो गई तव एतो तो अर्क समेत अर्क और असमेत सब so, पुनः एक देवता होती मृत्यु वही एक ही देवता मृत्यु वही अर्क समेत हो गया आने के देव हो गया एक ही है आप पुनर्मृत्युंजयती मृत्यु को जीत लेता है एना मृत्यु न अपनौती मृत्यु उसको प्राप्त नहीं होती क्योंकि मृत्यु भी उसका आत्मा है एतासाम देवता नाम एक देवता सब समदेवता मिल करके एक ही मृत्यु रूप है दया प्राजापत्यासुराश्च तत कसाववा जैयसासुरास्तु लोकेह देवाऊचुर्तासुरान यज्ञ उगीतेन त्य में दयावे प्राजापत प्रजापति के पत्य है दया हे प्रसिद्ध पहले से हुआ था देवस और दुरासुरा देवाश्च असुराश्च तथा कानिया साहेब देवा जय सासुरा यहाँ स्वाभाविक कर्म ज्ञान प्रवृत्ति है प्राणियों में अधिक है और देवे शास्त्र संस्कार से ही जो में वृत्ति होती है वो तो देवता है तो देवता कम है अशुर अधिक है इसलिए प्राणियों में स्वाभाविक प्रवृत्ति अधिक होती है मनुष्य को छोड़कर कर पशु पक्षी में तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है खाना बच्चे पैदा करना ये सब जानते हैं यहाँ भी जो अंतकरण में वृत्ति है स्वाभाविक की प्रवृत्ति बहुत ही है स्वाभाविक कर्म स्वाभाविक चिंतन किंतु शास्त्र चिंतन करने पर शास्त्रीय जो प्रवृत्ति है वो कम होता है वो देव के देवता के समान है शास्त्र श्रवण करके निषिद्ध कर्म त्याग करते शास्त्रीय चिंतन शास्त्रीय कर्म करते हैं ये होता है देव होता है अंत में ही दो प्रकार देव और असुर संग्राम ऐसे अनादिकाल से चल रहा है काम है देव जो जाए सासुरा तेसु लोके लोक निमित्त लोक निमित्त करके एक स्वाभाविक प्रवृत्ति और एक शास्त्रीय प्रवृत्ति साध्य करने के लिए आसुरी प्रवृत्ति हमेशा ही अंतकर्ण में इसे रहने से वो चाहते कि इसे स्वाभाविक प्रवृत्ति हो हम जीत लेंगे ये दैवी प्रवृत्ति को रोकेंगे और दैवी प्रवृत्ति देवता ये बढ़ना चाहते हैं आसुरी प्रवृत्ति को रोकने के लिए सबके अंतकर्ण में जो शास्त्रीय कर्म शास्त्रीय चिंतन उपासना करे तो आसुरी प्रवृत्ति रुक जाती दब जाती है यदि शास्त्रीय चिंतन कर्म उपासना सत्वगुण सात्विक भोजन सत्संग सत्शास्त्र चिंतन स्वाभाविक का प्रातःकाल जाकर के संध्या आदि करे तो आश्चर्य प्रवृत्ति रुक जाती है अशुरुओं की पराजय होती है और यदि निद्रालय से तंद्रा करके सोने लगा शास्त्र कोई चिंता नहीं है मनमानी करने लगा और शास्त्रीय प्रवृत्ति तो आश्चर्य प्रवृत्ति बढ़ जाती है अशुर की जय हो जाती है और देवता लोग पराजित तो हो जाते हैं ये लोक के निमित्त करके अपने अपने साध्य असुर चाहते स्वाभाविक प्रवृत्ति के लिए और देवता चाहते शास्त्रीय प्रवृत्ति के लिए ये अपने अपने शास्त्र जीतने के लिए दोनों में स्पर्धा हुई लोकेशु अस्पर्धनत तेह देवा उच्च देवताओं ने परस्पर विचार करके देखा कहा हम तो असुरान् यज्ञ उद्गित है इति इनके पास तो अस्त्र ही शास्त्रीय कर्म है देवताओं के पास तो ये यज्ञ करके ये उद्गित के द्वारा इस असुरों को परास्त कर लेंगे ज्योतिष कर्म यज्ञ चल रहा है उद्गित है न उदगित कर्म पदार्थ के कर्ता उसको बना करके कर्ता के द्वारा अभी असुरुओं को दबा देंगे शास्त्र प्रकाशित वृत्ति को प्राप्त करेंगे वो असुरु अपने आप दब जाएंगे इसे विचार किया करके विचार करके फिर कर्म अग्निह ज्योतिषमकर्म था ज्योतिषमकर्म से मैं उदीत तो गकर्ते कर्मकांगचु स्व न उदायती तथेति तेभ्यो वाग वागुदगा ये वाचि भोगस्थ दल्याण वजती तदात्मने ते विदुरने नव न उदात्री तम अभिद्रुत्य पापम स पाप्मा यद वेदम्रतिपम बदति सै सपाप्मा तेह वाच मुजु ते देवता वाग को कहा वाग अभिमानी देवता से कहा तम न उद्गाय तुम हमारे लिए उद्गान करो उद्गाता है सांवेदिकृत्व उसके कर्म करो वाग ने कहा तथेत ठीक है तेव्य वाग उदगायत वाह अभिमानी देवता उनके लिए सब देवता के लिए उद्गान किया उद्गान करने पर यो वाची भोग तम देवेभ व आ गया था वाह इंद्र के द्वारा जो शब्द करके जो भोग प्राप्त होता है सब देवता के लिए आगान कर दिया यद तो कल्याण बदती तद तो आत्मा ने जो कल्याण शब्द कहता है ऐसे शब्द कहता है वो अपने लिए अगान करके अपने लिए रखा उसमें आसक्ति है आसंग आसक्ति रूप दोष छिद्र दे करके कहीं भी थोड़ी सी यदि प्रमाद दोष होता है तो आश्चर्य प्रभुति आश्रय लोगों को हम दबा देते हैं हमेशा ही देखते रहते हैं कहीं कुछ थोड़ी त्रुटि हुई तो आकर दखल कर लेते हैं उनका स्थान भोजन बनाते हैं पवित्र होना चाहिए देवताओं को अर्पण करने के लिए कहीं थोड़ा झूठा कर दिया किस को किसी को पता नहीं चला सब लोग सोचते हैं हाँ झूठा हो गया तो किसको तो पता नहीं क्या हो गया कभी कभी होता है झूठा हो गया तो इतने भोजन क्या फेंक देंगे या किसको नहीं बताओ किंतु जब झूठा हो जाती है वो असुर लोग आकर दखल कर ले उनका अधिकार हो गया फिर देवता ग्रहण नहीं करेंगे अपवित्र भोजन अपवित्र हो गया तो देवताओं का नहीं देव का अधिकार ही भूत प्रज पिसाच सब रहते हैं अपवित्र होते ही वो दखल कर लेंगे आपको दिखेगा नहीं उसके खाने लग जाएंगे उनका ही हो गया अधिकार और देवता उसको ग्रहण नहीं करेंगे इसलिए पवित्र रहना चाहिए भोजन भोजन जिसे पवित्र रखना है मन में भी इस प्रकार पवित्र भावना मन सब पवित्र शुद्ध रहे थोड़े अशुद्धि भावना कुछ संकल्प निषिद्ध कर्म चिंतन होने लगा असल लोग कहते हम तो ही चाहते हैं उनके लिए आसन दे दिया उनको बुलाया प्रार्थना निमंत्रण दे दिया मन में कुछ अशुद्ध संकल्प प्रमाद आलस्य हुआ जो कर्म करना चाहे चिंतन करना चाहे नहीं करके विरुद्ध निषिद्ध कुछ करने लगा अर्थात असुरों को बुलाया आए आए वा करके दखल कर लेंगे फिर जितने थोड़ा सा ही सत्वगुण था उसको दबा देंगे दैवी प्रवृत्ति को दबा करके अपने ध्वजा झंडा लगा देंगे जय जयकर जै अशुर की जय जलाएंगे जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे तो वो थोड़े आसक्ति के कारण वो उनको रंध्र मिल गया साहस नहीं तो प्रवेश करने के लिए कारण होना चाहिए कोई कहते कोई कुछ बोल दिया मन में से आ गया कोई कुछ बोलने से नहीं होता है बोलने वाला बोलते रहेंगे अपने में कुछ जब है रंध्र है कुछ थोड़ी सी अपने में दोष दृष्टि है जो कुछ कहेगा उसको पूरा ग्रहण कर लेंगे दूसरे कह कर किस कि बदल परिवर्तन नहीं कर सकता है अपने में कुछ कमती है थोड़े मन में कुछ है उसमें दूसरे को ही कहा हाँ बहुत अच्छा लगेगा वो कहे लो सब लोग ऐसे कहते सब लोग ऐसे कहते अपने ही कहना है अपनी भावना को कहने के लिए क्या कहेंगे सब लोग को कहते सब लोग कहते सब लोग क्या है कोई एक आदि व्यक्ति कहा सही सबको सुनाएगा अपने ही त्रुटि देवता ने ये असुरु ने देख लिया ये वाह उद्गान करते ही है किंतु तो कल्याण बदन में उसकी आसक्ति है तो उसे रंध्र के कान उनका साहस हो गया ते विदुर न, न उदगात्र अतिश्यती इसी कर्म के द्वारा उद्गाता के द्वारा ये जो उद्गाता उद्गान करता है हम हमको अतिक्रम कर लेंगे देवता को तो तम अभिद्वत्य अभी उनका साहस हो गया उसमें आसक्ति दे करके कहीं दुर्बल देखते तो सब उसको ऊपर जाते हैं बलवान देखते तो डर भाग जाते हैं दुर्बल है तो उसको दबा देना चाहते हैं अभिद्वित पाप मना आविध्यन पाप से वा डाला पाप संयुक्त कर दिया, दिया अशुर ने वाह को स यह सब पाप में जो पाप उसमें संबद्ध हो गया वाह के साथ यदिवेदम अप्रतिरूपम बदति जो शास्त्र निषिद्ध है अशुद्ध भाषा है विरुद्ध निंदा ये सौ शब्द है कहता है सऐव पाप में वही पाप है कार्य से कारण में अनुमान होता है तो प्रजापति के वाघ में से हुआ था इसलिए अभी उनकी प्रजा में लोक में जो नहीं जानने पर भी असभ्य भया करने वाले मिथ्या है नहीं जा, सब जानते हुए भी कहता है भयानक शब्द कुछ शब्द कहता है नहीं कहना चाहिए कट्टु शब्द नहीं कहना चाहिए कहता है ऐसे शब्द मिथ्या भाषण करता है यही पाप के कारण <coughs> अश्रु जब उसको दबा दिए और आगे उद्गान करके वो क्या करेगा असफल अच्छा हो गया अथ प्राण ऊचुस्व न उद्गति तथेति तेभ्य प्राण उदगायद यहा प्राणे भोगस्थ द आगायद यिघ्रति तदात्मने ते विदुरने वे न उदात्र ऐस्यीति तमृत्य पापना स य स पाप्मा यद वेदम्रतिप जिघ्रति सव स पाप्मा अथ जब पहले वाग असफल हो जाने से प्राणम ऊँच हो यह सब इंद्रियों का नाम है प्राण कहन से घ्राण लेना घराण रूप प्राण चक्षिरादि सब इंद्रियों को प्राण शब्द से कहते हैं तो अन्य इंद्र का नाम अलग अलग होने से यह ग्राण इंद्रिय रूप प्राण को कहा सबने तम न उद्गाय तुम हमारे लिए उद्गान करो तो घ्राण अभिमानी देवता पृथ्वी को कहे तुम उद्गान करो तथेति कह करके तेभ्य प्राण घ्राण इंद्र ने उद्गान किया जो प्राण जनित इंद्र जनित भोग होता है सब देवताओं के लिए दिया उनके लिए आगान किया उनके लिए कल यद कल्याण जिक्रती तद तो आत्मा जो कल्याण सुगंध ग्रहण करता है वो अपने लिए आगान किया कल्याण गंध में अपने आसक्ति होगी जब सबको भोग दिया कल्याण हो तो वो भी सबको देना चाहिए किंतु तो अच्छे चीज़ में आसक्ति सबको देना है तो अच्छी चीज़ अवलग हमारे कल्याण जिग्रह ते विदु अश्रुओं को पता चल गया जहाँ थोड़े सत्य गुण कम है कुछ तो आसक्ति रूप दोष देख करके उनको छिद्र दिख छिद्र होने से उनको मौका मिल गया अनिने भी न उद्गात रातिशयंती थी इस उद्घाता जो घ्राण इंद्र है इसके द्वारा ये देवता लोग को हम अतिक्रम करेंगे दबा देंगे तुरंत चलो सब उठे जगह ऐसे कुताए के भुकने पर सो भुकते हैं तो सब दौड़ते हैं कोई आया दूसरे कुत्ता तो दौड़ते बहुत जोर से छोटे छोटे भी दौड़ते बड़े बड़े कुत्ता के पीछे दौड़े सो असुर तम अभिद्रुत्य दौड़ कर जाकर पाप मना अभिध्यन पाप से वेद डाला वही पाप से युक्त घ्राण इंद्र हो जाने से स यह सब पापमा जब प्रजापति के घ्राण इंद्र में पाप अश्र ने वेद संबंध किया था वही यहम अप्रतिरूपम जिग्रती अभी जो प्रजापति के अपत्य सो मनुष्य सामान्य अत अप्रतिपग्रधग्रहणकर्ता दुर्गंध भी इच्छा नहीं ग्रहण करता है यह आश्रो के पाप के कारण स वही पाप है अथ चक्षुचिस्व न उदाह तथेति तेभ्य चक्षुरोदगाुषि यक्षुष भोगस्थ पश्यति गायत यश्यत्में ते विदुरा अने वही न उदात्र ठष्यती तमिदृत्य पापना बिध्यन स यह सपाप्मा यह देवेदम अप्रतिपम पश्यति सव सपाप्मा अथ जब घ्राणीन्द्र भी असफल जाने पर चक्षु से कहा देवताओं ने तव तो न अस्माक अस्मभ्यम हमारे लिए उद्गान करो तथेति चक्षु ने कहा तेव्य चक्षु उद्गान शुरू कर दिया चक्षुजन्य रूप ग्रहण करने कर्ण शीघ्र वस्तुग्रहण चक्षु से ज्ञान होने पर जो भोग सबदेवताओं के लिए आगहान कर दिया जो कल्याणम पश्च्य आच्चार्य रूप देखता है वो अपने लिए एक तरफ अपने लिए आगाना गया अभी अंध्र अंध्र देख करके के ते असुर को समझ लिए ये अभी चक्षुर उद्घातता कर उद्घातिक चक्षुर इंद्रिय इससे हमको अतिक्रम कर लेंगे सब जाकर के अभिद्वितीय पाप मना अभिद्यन अपने आसुर पाप उसमें संबंध कर दिया पाप अधिक थोड़े पाप होते ही पाप अधिक हो जाता है थोड़े छोटा सा संकल्प किया उसके पीछे संकल्प बढ़ते ही जाएंगे थोड़े गलत चिंतन किया एक बार झूठ बोल दिया उसको छिपाने के लिए सो जो पचास झूठ बोलना पड़ेगा एक गलती हुई फिर गलती बढ़ेगी इसलिए तत्परता चाहिए प्रमाद नहीं करनी चाहिए गलती एक बार हो गई तो तुरंत उसका मार्जन करें आगे गलती नहीं हो उसी समय निश्चय करें एक गलती होगी आज चल गया नहीं जाने पर फिर दो चार दिन आज नहीं जाने पर जब तक तो कोई डांटेंगे नहीं तब तो तक आरती में नहीं आएंगे एक दिन नहीं आया तो दिखा कुछ कोई किसी ने नहीं कहा तो दूसरे दिन भी नहीं आएगा क्या पता क्या होता है फिर कोई डांट फटकार करेगा तो फिर दो चार दिन आ जाएंगे ऐसे कोई कोई करते हैं जब एक गलती होती है तो गलती बढ़ती है तो गलती होने पर तुरंत सुधार करें मुख से यदि कभी मिथ्या वचन कभी बोल दिया भूल से तो तुरंत उसके बाद सच बोले कहीं किसको कट्टु वचन कह दिया माफ़ी मांगे तुरंत गलती होने पर तुरंत सुधार कर दे तो सफलता मिलती है नहीं तो त्रुटि होने पर भी आगे आगे बढ़ता है थोड़ा पाप रहते ही आगे उसमें अश्रुल पाप मिला दिया और अधिक पाप हो गया तो आपको सोचना पढ़ता नहीं कहाँ से आता है थोड़े प्रमाद है त्रुटि रंध्र होते हैं अंतकरण में आसुरी वृत्ति है अनादिकाल से स्वाभाविक अनेक जन्म भोगजन्य वासना सब है वो वासना उत्कट हो के शास्त्रीय वृत्ति को दबा देती है यही असुर है बाहर से कहाँ से आएगा अंदर सब है अब जितने शुद्ध समझो अनाधिकार से अनेक जन्मे की वासना कुवासना बहुत कुछ है संस्कार पाप कर्म भी है थोड़े से यदि आगे सनमार्ग में चलते हैं तो थोड़े दब दब दबते रहते हैं और थोड़े साइम गलती करते हैं तो उत्कट हो जाते हैं उत्कट होकर आ करके एवं अपने जागा जमा लेते हैं फिर उनको हटाना बड़ा कठिन होता है चढ़ने के लिए कठिन होता है गिरने के लिए कोई कठिनाई नहीं पेड़ के ऊपर चढ़े तो बड़े साहस के साथ धैर्य के साथ पूरा मन लगा करके हाथ पकड़ कर चढ़ना है और थोड़े हाथ पैर छुट गया तो गिरने के लिए कुछ करना पड़ता है हाथ पैर छोटा गिर जाएगा इसलिए बिल्कुल तत्पर होकर चलना चाहिए लक्ष्य को देख कर के सामने उसके ओर चले हमेशा विचार करें मैं चल रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ लक्ष्य की ओर जा रहा हूँ या नहीं है लक्ष्य से यदि भिन्न कहीं प्रभुत्ते होते, होते तुरंत उसको छोड़कर के अपने मार्ग पर चले प्रमाद नहीं विचार करते तो असंमार्ग में कुमार्ग में विपरीत मार्ग में चलना अपने आप हो जाता है थोड़े से विचार नहीं करे तो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं बैठकर ध्यान करते मन कहाँ चला गया सब लोग चलते हम चलते बाद में पता चलता गलत मार्ग में चल रहे प्रतीक्षण विचार करे सनमार्ग में चले तो ये थोड़ा सा रंध्र दे करके या आकर पाप से वेदराला इसलिए ये अप्रतिरूपम पाप अधिक हुआ प्रजापति के चक्ष में इससे पहले हुआ था उसका कार्य अभी देखो सै वर्षा पापमा वो इसलिए जो नहीं चाहता है तो भी अप्रतिरूप अनिष्ट रूप दिखता है अथया श्रोत्रम ऊंचम न उदगायती तथेती तेफे ह उदगात्र भोगस्तम देवे व्याग य कल्याण शृणती त आत्मने ते विदुराने नवे न उद्गात्र अतिश्यती तमिद्रुत पापम न स य स पापमा यद यदिवेदम अप्रतिपम शृणती स पाप्मा फिर श्रोत्र से कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो तथेति तो कहकर के श्रोत्र ने उद्गान शुरू कर दिया जो श्रोत्र में भोग सब के लिए देवताओं के लिए गान किया और जो कल्याण श्रृणता शब्द वो अपने लिए रखा तो अश्रु समझ गए इस उद्गाता के द्वारा हमको अतिक्रम करना चाहते देवता तो हम अभिद्वित पाप से वेद डाले सह स पापमा वही पाप है प्रजापति के श्रवण इंद्रिय में हुआ था वही अभी उनके अपत्य में सब लोग अप्रतिरूपीचा नहीं होने पर सुनना पड़े था निंदा वचनादि अथ ह मन ऊच न उदगायती तथेति तेभ्य मन उदगात यो मन से भोगस्तम देवेभ्य यल्याण सकल तदात्मने ते विदुराने वे न उद्घात्री तम भी धुत पापम संकल्पेति यदेदमूपल स पाप्मा खल देता पापम भी रूपन पापना बिध्यन मन अथह मन ऊचु मन क्या भाई द्वितिया है मन को कहा उचूह तम न उद्गति ततेति तेभ्यो मन उद्गात यहाँ मन क्या बेती यहाँ प्रथम आये यो मन से भोग वो तो सब देवता क्या जो कल्याण संकल्प करता अपने रखा ते ते के विदु आसुरा विदु समझ ली अन बे न उद्गात्रा ये मन के द्वारा हमको अतिक्रम कर लेंगे तो दौड़ कर जाकर पाप से उसको भेद कर डाल दिया पाप सही तो कर लिया मन से वही पाप है जो एकदम अप्रतिरूपम संकल्प ये जो निषिद्ध है वो संकल्प करता रहता है कुछ ना कुछ जान विचार करता है व्यर्थ है कभी व्यर्थ है कभी निषिद्ध है कुछ चिंतन करता है संकल्प करता है सएव स पापमा वही पाप है एवं खलुँ एकता देवता पाप भी उपसृजन ये देवता पाप से संपद होगे हो एवं संसा पापमना अभीध्य शाप से को पाप से बेदराशे अथ हे मसमुचुस्तम न उदाती तथेति तेभ्य एस प्राण उद्गायत ते विदुराने नए न, न उद्गातरा सी तम पापम नाविद तमदृत पापन अभि अभिव्य स यथास्मान मृत विध्वंसत हव विध्वंसम विश्वच विनश विनयशोस्तो देवाभवन्परा असुरा भवत्यात्मना परा सन्तृभ्यो भवत वेद अतम आसन्न प्राणमुचु आवम आसन्नमुख मैल प्राण मुख्यप्राणसिका तुम न उद्गाय तुम हमारे लिए उद्गान करो इति देवताओं ने कहा तथेति थी, थी तथा कहकर प्राण तेभ्यो ऐसा प्राण उद्गाय सब देवता के लिए प्राण उद्गान किया ते विदु असुरों का साहस बढ़ गया था जहां कोई उद्गान शुरू किया दौड़ जा कर के पाप से वेद डालते थे ये समझ लिए देखते रहते हैं क्योंकि बार बार चोर आता है तो सब तत्पर रहते हैं कभी नहीं तो सोए चोराए तो सो तत्परत थोड़े आवाज होते ही देखे थे चोर आया अभी देखे ये प्राण उद्गान शुरू कर दिया इसे हम को अतिक्रमण कर लेंगे देवता लोग को दौड़े सो तम अभिद्वित पाप मना अभी व्यत्सन वेदन करने की इच्छा की वेदन नहीं कहे ताड़ने के लिए दौड़े दौड़े दौड़े वेद दो, करने की इच्छा करते ही पास में जाते ही आसमान मृतवा लोष्ट विद्वंसित कोई फेंक रहा है मिट्टी के ढोला जोर से फेंक दिया पत्थर के ऊपर लोस्ट विध्वंस तो चूर्ण हो जाता है पत्थर का कुछ नहीं होता है एवं हैए विध्वंस माना ये सब आश्र पाप दौड़े उसके पाप से प्राण में पाप संयुक्त करने के लिए वहाँ जाते सौरध्वंस नष्ट होकर विश्वंस विनश हो इधर उधर सौर चून जैसे गिर जाते हैं नष्ट हो गए तत्व देवाभवन देवता विजय हो देवताओं का जय हो गया देवता होगी और परा असुरा असुरा पराभवन भवन के साथ अभवन के साथ देवता लोग जीत के देवता और परा परास्त तो हो गया असुर देवा अवभवन देव विजयी हो गए और असुरा पराभवन परास्त होगी भवती आत्मना परा आत्मना पराभवती अश द्विशन भ्रातृव्यो देश करने वाले भ्रातृव्य पराभवती परास्त तो हो जाता है आत्मना द्विशन भ्रातृव्य भवती एवं वेद ऐसा जो उपासना करता है देश करने वाले भ्रातृव्य वा परास्त तो हो जाता है देश नहीं कर सकता है जैसे पराभवती कैसे लोष्ट जैसे इसी प्रकार चून्न हो जाएगा प्राण को आत्मत्व जो उपासना करता है इसी प्रकार उसके द्वेष करने वाले कोई नहीं सब नष्ट हो जाएंगे ते हो चु क्व क्व नुसो भूत यो न इतम अशक्ति त्यय आशे अंतरिति सोहयासंगीर सुअा सो नाम ही रस ते ऊचु प्रजापति के प्राण सबने मुख्य प्राण उनको देवस्वरूप प्राप्त कराया आघन करके मुख्य प्राण आगहन किया सफल होने से इन प्राण अपने देव स्वरूप को प्राप्त करके सबने विचार कहा कहा कौन स्व अभूत कहाँ वो था यो न इत्थम असतः न मिथ्या न अस्मान इत्थम असत जिस प्रकार हमको देवभाव को प्राप्त कराए वो कहाँ था इति ऐसे विच कहा अयम आश्री अंतरिति विचार कर देखा ये मुख के अंदर है सो so, अयास्य आश्रय अंतर है अयास्य नाम हो गया आंगी है क्योंकि अंगा नाम ही अंगों का सारे है प्राण इसलिए आया से मुख में स्थित अयास्य मध्यस्थ साण मध्यम है विशेष में हमको सब देवत्वों को प्राप्त कराया विशुद्ध है प्राण प्राण रहेगा तो शुद्ध रहता है प्राण चलेगा तो अशुद्ध हो जाता है अनिष्ट होती है सवा ऐसा देवता दूरनाम दूरम ह्य सृत्युर्दूर हवा अस्मा मृत्युभवती वेद ये देवता दूरनाम हो गया प्राण है दूरम अ अश मृत्युवती मृत्यु मृत्य। से दूर में रहती देवता दूर हवा अस्मा मृत्युभवती एवं वेद जैसे उपासना करता प्राण की उसमें से भी दूर में मृत्यु रहती है सवा ऐसा देवताएता देवता पापम मृत्युमत अपहत यशातगमयांच तदा पापम व्यन्य दस्मा न जनमीया नीया न्यत पापम पापमृत्युम अन्ववायानीति सवा ऐसा देवता प्राण एक के पापम को अन्द्रिय पापक मृत्युम आपहत मृत्यु से हटाए कर पाप है मृत्यु उनको हटा करके देवता में जो पाप रूप मृत्यु थे उनको हटा करके अपहत्य यत्रासाम दिशा में अंत ऐसा दिशा के जो अंत है पूर्व पश्चिम आदि दिशा उसके ले अंत लेकर के वहाँ पहुँचा दिया गमयांचम वहाँ पहुँचा दिया तद आसाम पाप न देवताओं के पाप को लेकर वहीं रख दिया देश के दिशाओं के अंत में तस्मा न जन्म याद इसलिए जहां लेकर पाप को रख दिया ये जो देश के अंत है ये पुण्य क्षेत्र है भारत भूमि है उसके अंत में लेकर पाप को रख दिया जहां अन्य देश है इसलिए न जन्म याद वो जहां पाप छोड़ दिया था उसी जन्म नात ना अंतम याद वहाँ रहने वाले लोग के साथ संबंध नहीं करे और नान अंतम याद और लोक नहीं खाली शून्य स्थान है वो देश वो देश को नहीं जाए वो देश के लोक के साथ संबंध नहीं करे पाप होगा और वो देश जन शून्य हो जाए तो वो स्थान को भी नहीं जाए वहाँ पाप है अंतम्यात कैसे नेत, नेत कहा यहाँ भय इस प्रकार भय करके अत्यंत भय में परिवह नेत तापमान मृत्यु अनुवाया नीति ऐसी सोच करके मृत्यु रूप पाप के साथ संबंध हो जाएगा इसलिए वहाँ नहीं जाऊँ नहीं जाना चाहिए उस देश को नहीं जाए जन शून्य होने पर भी उस देश के जाने के साथ संबंध नहीं करे पाप संबंध हो जाएगा इनके साथ संबंध करने से पाप होता है इसलिए विदेश को नहीं जाते हैं <स्थाँगा> इस स्थल पर रहने पर पवित्रता है विदेश में जाने पर जो जाते हैं बताते हैं क्या शुद्ध केवल सफाई कहेंगे बड़ा साफ है बड़ा साफ सफा और शुद्धता में भेद है साफ दिखने पर भी शुद्धि अशुद्धि जूटा आदि नहीं मानते शुद्धि अपवित्र है तो उसने निश्चित शास्त्र में किया गया ये पाप सो पाप को लेकर वहाँ छोड़ दिया है साफ है ऐसा देवतासम देवता नाम पापमानम मृत्युम अपहत अथय मृत्युम अत्यवहत कोई देवता है प्राणात्मक है यहाँ देवता पापम प्राणरूपदेवता अन्या देवताओं के पाप का मृत्यु को, को अपहत हटा करके अथय मृत्युम अत्यवहत मृत्यु को अतिक्रम करके वहां प्राप्त कर दिया तो स्वयं अपरिच्छिन्न अग्निदीदेवताूप को प्राप्त कर ले सब देवता आध्यात्मिक परिचन्न को छोड़ करके समूह देवता रूप को प्राप्त हो गई सभी वासम एवं प्रथमाम अत्यवहत सहायता मृत्युम अत्यमुच्यतः स्व अग्निर्भवत स्वयं अग्नि परेण मृत्युम अतिक्रांतो दीप्यते पहले प्रथम वाग को अतिक्रांत प्राण वाग को लेकर के प्रधान वाग को लेकर के अतिक्रांत करा दिया क्योंकि पहले उद्घित कर्म में वही अन्य करने के अपेक्षा वाघ इंद्र वा साधक तम है पहले वाघ इंद्र को उद्गान करने के लिए कहा था सामने पहले वाह को ले गया स यदा मृत्युम अत्यमुच्यत मृत्यु से अतिक्रांत तो हो गई बाघ सो तो अग्निर्भवत अग्नि रूप जो उसका स्वरूप देवता स्वरूप था तो को प्राप्त कर लिया सो तो अयम अग्नि परेण मृत्युम अतिक्रांत तो। मृत्युम परेण अतिक्रांत तो। मृत्युम अतिक्रांत तो। मृत्यु को अतिक्रम करके परण परस्तात् दीप्यते मृत्यु परस्ताद दीप्यते वो मृत्यु को अतिक्रांत करके उसके ऊपर प्रकाश मान होकर के अग्नि है अतः प्राणम अत्यवत सदा मृत्युम अत्यमुच्यतः स वायु अभवत स्वयं वायु परण मृत्युम अतिक्रांतोपते प्राण घ्राण इंद्र है उसको अतिक्रम करके पहुँचा दिया देवत्व को प्राप्त कर लिया जब मृत्यु को अतिक्रांत हो गया पापरहित हो गया स वायुरव वायु हो गया सो वायु परण्य मृत्युम अतिक्रांत पवते वही वायुदेवता है मृत्यु को अतिक्रम करके परस्मय में प्रकाशमान है अतः चक्षुरत्यवहत तद यदा मृत्युम अत्यमुचतः स आदित्यभवत सब आदित्य परण्य मृत्युम अतिक्रांत तपति चक्षु को भी अतिक्रम करा उसके मृत्यु को हटा के दिन से जो मृत्यु अतिक्रांत हो गई चक्षुर इंदिर आदित्य हो गया असो असो आदित्य सो मृत्यु आदित्यपरण मृत्युमतिक्रांत मृत्यु मृत्युमतिक्रांत मृत्युम पर्ण तपति मृत्यु के उपर अतिक्रम करके तपति आदित्य सूर्य अतः श्रोत्रमत तदा मृत्युमुच्यत दिशो अभवं दिशा मृत्युम मृत्युमतिक्रांता स्रोत्र को अतिक्रम प्राप्त कराया वा प्राण जब मृत्यु को अतिक्रांत हो गया और दिशा दिग्ध देवता स्रोत से दिग्ध तो दे देवता को देवत्व को प्राप्त कर ले ताई तो ताइमा दिशा परिणय मृत्यु अतिक्रांत तो मृत्यु को अतिक्रांत करके प्रकाशमान है ये दिशा है अथ मनु अत्यवहत तद्यता मृत्यु अत्य चंद्रमा अभवत सो सौ चंद्र परेण अतिक्रांतो भाति एवं हवा एनम ऐसा देवता मृत्युम अतिवहती एवं वेद मन को अतिक्रम कर पहुँचा दिया प्राण ने यदा मृत्यु को अतिक्रम कर लिया स चंद्रमा हो गया सो असो चंद्र परेण मृत्युम अतिक्रांत तो मृत्युम अतिक्रांत तो करके उसके पश्चात प्रकाशमान है भाति एवं हवि भी एनम ऐसा देवता मृत्युम अतिवहती ये देवता प्राण रूप देवता है ऐसा देवता मृत्यु के बाघ आदि को, को अति अतिक्रांत करके अपने देवत्व को प्राप्त करा देता है और जो इस प्रकार उपासना करेगा वो भी इस प्रकार तद्रूप हो जाएगा प्राण रूप तद यथा यथा उपासना थे तदय उपासना जिस प्रकार के क्या इसे फल हो जाएगा स्वयं अतिक्रांत हो जाएगा मृत्यु को अन्य को भी अतिक्रमण करा देगा अथात्मने अन्नाद्यम आगायद यन अन्नमद्यतन अन तद अत यह प्रतितिष्ठति अपने लिए अन्नाद्य अन्न चं चाद्य आगान करके संपादन किया यदि किंचन अन्नम अन्नमद्यतेत जो कुछ खाते हैं अनेब तद्यते अन्न प्राण के द्वारा ही खाया जाता है यह प्रतिष्ठती यह इस प्रकार इसमें प्रतिष्ठा है ये कल्याण आसंग रूप पाप संबंध नहीं प्राण में जो सब इंद्रिया में कल्याण आसंग रूप पाप है उनके कारण सब पाप संबंध था यहाँ ऐसा नहीं जो कुछ ग्रहण करते हैं इंद्रिया के द्वारा विषय ग्रहण करते हैं ये इसी अन इसलिए इस अन्न प्राण के द्वारा इसलिए ये शरीराकार प्रणत् अन्नाद्या ये प्रतिष्ठित प्राण स्वयं इसमें प्रतिष्ठित है ते देवाभ्रुवन एता वधवा इदम सर्व यदन्नम तदात्मनागाशीरु नोस्म अन्न आ भजस्वेति अन्नमत्ति अभिशंशेति तथेति तमत पेण्यशतने अन्नमतीृप्यवहार स्वा अवशति अभिशंशति भर्ता स्वाम श्रेष्ठ पुराता होतेन्नाधिपति यं वेद युविदेशु प्रतिपत्तिर्बुभूषति नैब्बं भारी व्यो भव्यथ येतमुभवती वेतम अनुभ्यान वे अनु बुभूर्षति सहम भारी व्यो भवतीब्रमन देवता ने ने कहा एतावेदन जो आगाम करके किया इतने सब अन्न है तद आत्मने ने आगा करके तो आपने अपने लिए गान कर लिया अनुनो अस्मिन अन्य आभजस्व इस अन्न में हम कोई भागीदार करो अन्न बहुत ही कोई खा रहा है तो कहते हमको भी तो थोड़ा दे दो भूख लगेगी तो मांगेंगे या नहीं मांगेंगे कहते तो अनु नो भजस्व कोई भी भाग कराओ कहती ते वही माम अभिषमित जो आप अन्न चाहते हो तो मेरे समय और मेरे ऊपर अभिमुख होकर प्रविष्ट हो जा मेरे में तथेति कहकर तम समंतम परिण्य सत चार तरफ घेर के उसे प्रविष्ट हो गेश तस्मा यद अनने अन्नमत्ति तेन एना प्राण के द्वारा तो खाते हैं प्राण जो नीचे अंदर निकलते प्राण का अपान वृत्ति से नीचे जाता है प्राण तो ग्रहण करेगा किंतु एना एक तृप्यती सब देवता तृप्त हो जाते हैं अन्य इंद्र से खाद्य नहीं ग्रहण होता है एवं हवा एनम स्वा अभिशंस जिस प्रकार मुख्य प्राण को आश्रित होते सब इंद्रिय इसी प्रकार जो उपासक उसको स्वकीय सब उसमें उसमें प्रविष्ट होते हैं आश्रित होते हैं और भर्ता स्वनाम श्रेष्ठ पुराभवती स्वाना सबका भरण पोषण करने वाले श्रेष्ठ होता है आगे चलने वाला होता है अन्नाद अधिपति एवं वेद अन्न दीप्ताग्न होता है और अधिष्ठान पालित अधिपति सब को पालन करने वाला होता है जो उपासना करता है युह एवं विदम श्वेष प्रति प्रति विभूषति स्वख्य में कोई उसका प्रतिकूल होकर के प्रति उसका प्रतिकुल होना चाहिए न है व अलम भारी विभवती अपने भार्य जिनको भरण पोषण करना चाहिए उनके लिए वो अलम पर्याप्त समर्थ नहीं होगा अथ यह एव एतम अनुभवति इसके लिए जो इस का अनुकूल होता है अनुर्तन करता है उसके अनुसार हो जाता है यो तम अनुभारन् बुभ सती और अन भार्य अपने सक्यों को भरण प्रोन्न करना चाहता है स ही वालम भारी व्य होती भारी व्य अलम पर्याप्त होता है जो प्रतिकूल होता है पर्याप्त नहीं होता है जो अनुकूल होता है वह पर्याप्त होता है सो अयास्य आंगी रसो अंगानाम ही प्राणों व अंगाना रस प्राणो ही व अंगा रस तस्मा यस्मा कस्मा चंगा प्राण उत्क्रमति तदव तत्ष्य तेज ही व अंगा रस अयास्य अंगी रस मुख्य प्राण का नाम हो गया क्योंकि अंगों का सार है प्राणो वै अंगानां रस अंगों का सार है प्राणो ही व अंगाना रस उसको यह दो बार कहते हैं तस्मा यस्मा कस्मा अंगात्ण उत्क्रमति जिस किस अंग से प्राण निकल जाता है तदव तत्ष्यतिषं सुख जाता है किंतु ऐसे अंगा नाम अंग का सार है ऐसा बृहस्पति वे बृहति तस् सपति तस्मादु बृहस्पति ये बृहस्पति भी है प्राण वाहृहति तस् पति उसके पति ऐसे बृहस्पति तद बृहतो कर प्रत्युश्चोर दैवतो सुट तलोपूत्र बृहत्पति तकारगो स हो जाएगा तव तो का लोप हो जाएगा सुट हो जाएगा बृहस्पति बृहत की पति बृहस्पति ऐसा हो ब्रह्मणस्पति वाघ बे ब्रह्म तस्यास पति तस्मादु ब्रह्मणस्पति ये ब्रह्म वाघ वाग है उसके पति उन से प्राण बृहस्पति ब्रह्मणपति हो गया ये प्राण की उपासना कन्नी है उसकी तुतीये येषा वागवेशमिश साम से चेतन साम्व य सम पुलिसना सम मशक समस्त्रिर्लोक समो मसकेना, समो नागेना अने तस्मा साते साम सायुज्य स लोकतामंत साम वेद ऐसो एव शाम ये प्राण साम ही है कैसे है वाघ बे साघ है साम ऐस ए प्राण अम ये वाघ प्राण मिलकर के ही ज्ञान होता है सामच सा और अम मिलकर साम हो गया तो सामना साम तो इसलिए उसका नाम श्याम बन गया यद सामह समीना ये प्राण पुलसी पतंग के साथ समान है मासक मच्छर के साथ के समान सन हे समागन हथि के साथ भी समय भी स्त्री तीन लोक के साथ समा साम, समान सामने सम अन सर्वे सौके सन हे तस्मा साम आश्नुते साम सामन सायुज साम सायुज्य है एक होता है, होता है। सलोकता सलोकतः सामान लोकवास है एक तत्म वेद ये साम प्राण रूपसाम उसको जी उपासना करता है उपासना करना कैसे प्राण को उपासना करते करते तत्व अभिमान हो जाए अहम अस्मी प्राण प्राण अभिमान तक उपासना करता है तो इसे फल प्राप्त होता है यद्गीत प्राण व उत प्राण नहिदम इदम सर्वत्तम वागे वीता उच्च गीता चेत सब उद्गीता ये उद्गीता भी है कैसे उद्गित हुआ प्राण ऊत है प्राण ऊत क्योंकि प्राण से उठते हैं प्राण ने इधम सर्व उत्तम प्राण से धारण किए गए और बाघ व गीता बाघ होगी गीता ऊत और गीता मिलकर के उद्गित हो गया उत ज गीता से उद्गित हो गया साम के जो भाग उद्गित भागे है वो शब्द स्वरूप है तदापि ब्रह्मदत्तचताने राजक्ष मूर्धन विपात यदि तो अयास्य आंगिश अन्न न उदगायधी वाचा चे वा, साणीन चोदगाति तद अभी ब्रह्मदत्त नाम चेक चैकिताने चैकितान का आपत्य चैकितान होगा उसका का आपत्य युवापत राजा न भक्षण उवाच राजा है सोम यज्ञ में सोम भक्षण करते हुए कहा अयम त्य राजा मूर्धान विपात ये राजा अयम राजा सोम त्य का तस्य त्यद शब्द और तद शब्दो तसे कहा तस्य उसका मूर्धान विपाते सिर को गिरा दे ये चमत्त्य सोम रख खाते सोम कहता है उसके मूर्धा गिरा दे किसका मेरा कब जब मैं मिथ्या भाषण करता तो विपात्याद यदि तो अयासांग्र से सा अन्य ये जो अयासांग्र सा प्राण है अन्य से आगा नहीं करता है अर्थात मिथ्या भाषण भाषण करने वाला हो तो सिर गिर जाए अर्थात मैं मि, मिथ्या बोलता हूँ तो सिर गिर जाएगा ये कहता है यदि मैं मिथ्या भाषण अन्तवाद तो भाषण कैसे जो प्रकृत प्राण है वाग स्वयंत प्राण उससे ही सब गान किया जाता है यही सत्र सत्र में था उद्घाता बन करके के ये तो अयासरस अन्य न उद्गायत अन्य किसने उद्गान किया ऐसा यदि मैं कहूँ तो मिथ्यावासन हो जाएगा तो सिर गिर जाएगा ये तो उद्गान वाचा च व सब प्राण न च उदगात वाग और प्राण मिलकर के ही ऐसा उद्गान हुआ इसलिए ये उद्गान करने वाला यु प्राण है तो, प्राणसहित तो उसे अति हम कहें कि तो मिथ्यावासी होंगे गिर जाएगा श्री गिरीजा शपथकते हैं तस्तः साम यम वेद भवत स्व तवरव सं तस्माज क्य स्वरिचेत तया वाचा स्वर संपन्न आर्तुज्ञ कुयास्मा यज्ञ स्वरवंत दिदृक्षत अथो ये स्व भवति भगवती हास स्व एवं एकत सामनः सम वेद एक त्य साम <coughs> प्राणवा के मिला हुआ श्याम है यह स्व वेद उसके स्व को धन को जानता है भगवत हास स्व उसका धन हो जाएगा उसका स्व क्या है तस्वीर स्वर है वर ही उसका धन है स्व साम का स्वर स्वर तो है कंठगत माधुर्य है यही स्वय भूषण है कंठगत माधुर्य माधुरी शाम का स्वधन भूषण है उसे भूषित तो होता है भूषित तो होता है तो उद्गान सुंदर होता है तस्माद आर्तविजम कर ऋतुकर्म करने के लिए जो चाहते हैं बाय स्वरम इच्छेत बाघ में स्वर की इच्छा कर इच्छा करे स्वर प्राप्त करे स्वर होने पर सुंदर होगा तयावाचा स्वर संपन्न या आरतजम कुर्यात ऋत्यु कर्म उसी वाणी से करे स्वर संपन्न वाणी से तस्माद यज्ञ स्वरवंतम दिदृक्ष यज्ञ आदि कर्म करते समय जो सुंदर स्वर बोलने वाले उसको देखना चाहते सुनना चाहते धनी लोग शिष्ट लोग को। अच्छा कोई सुंदर बोलता है शाम आदि स्वर के साथ बोलता है कर्म करते समय सुनना देखना चाहते हैं अभी भी कोई कुछ बोलता है तो सब सुनते हैं देखते हैं तो यज्ञ कर्म में जो आस्तिक है ये अन्य संगीत में कोई आग्रह नहीं है वैदिक मंत्र आदि बोलते समय भी कोई कोई बहुत सुंदर बोलते हैं सुनने पर बहुत अच्छा लगता है और कोई क्या बोलते हैं उनको भी पता नहीं ना दूसरे को पता चले गया जल्दी दौड़ते हैं तो उसमें कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती और यदि किसी प्रकार से श्लोक आप पाठ करते हैं सुंदर करके उच्चारण कर बोलो कितना अचानक तालो को सुनते खुश होते और बोला दौड़ कर इतने दौड़ कर भागा तो पता नहीं चला क्या बोला दस बीस अक्षर से तीन चार अक्षर सुनाई पड़ेगा फिर क्या पता चलेगा ये दौड़ना नहीं चाहिए बोलते समय सब उच्चारण करें तो सब सुनेंगे श्लोक आदि बोलते समय हो ऐसे स्वर वाले को देखना चाहते हैं जो स्वर आरती जित्यु कर्म करने के लिए स्वर वाले को लाए तस्ना यज्ञ स्वर बंतन वह देखते यथा यस्य स्वम भवती जिसका इसे स्व होता है भूषण क्या स्व है स्वर है भवत्या से स्वम उसको धन भी बहुत प्राप्त हो जाता है जिस सामना स्व को जानता है भूषण को जानता है धनी को प्राप्त करता है जैसे लोग धन चाहने वाले धनी को देखना चाहते हैं धनी लोग कहा है उसके पास जाते हैं धन जीण को चाहिए इस प्रकार सब इस लोग इसको चाहते सुंदर स्वर वाले को दिखना चाहते हैं तसही तस्य सामनो यह सुवर्णम वेद भगवत्या से सुवर्णम तस्वीर स्वर एवं सुवर्णम भगवतहा सुवर्णम एवं येत सामन सुवर्ण वेद ये साम के सुवर्ण को जो जानता है तो भगवत यहा सुवर्ण उसको सुवर्ण भी प्राप्त हो जाता है तो सुवर्ण क्या है शाम का तस्वीर स्वर एवं सुवर्ण स्वर ही सुवर्ण है स्वर स्वर्ण पहले स्वर कहा था स्वम धन यहाँ स्वर कहते हैं कंठगत माधुर्य को कहा था धन यहाँ है आंधर है लाक्षणिक सुवर्ण सदै अंतरम दो लक्षण के कारण शास्त्रीय वर्ण ज्ञान पूर्वक उच्चारण है वर्ण को समझ करके अंदर ये होता है सुवर्ण है कंठगत तो माधु माधुर्य बाह्य हो गया स्वम धन ये हो गया सुवर्ण हो गया अंतर अंदर है जो शास्त्रीय वर्ण ज्ञान पूर्वक उच्चारण समझ करके वर्ण कहाँ से उच्चारण होता है समझ करके पहले समझ नहीं करके बोलते हैं सुंदर गायन करने वाले सुंदर बोलते हैं किंतु वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है क्या होता है पता नहीं और ये हो गया स्वम यहाँ जो स्वर्ण कहा गया ये स्वर धन से ये और अधिक है लाक्षणिक लक्षण के द्वारा अभी कहाँ से किस वर्ण का रिटु रसायण मूर्धा कृष्ण स बोलते स मूर्धा स्थान है ष्ठ शा, स मूर्ध और शिव शिवायो, शिवायो, कोई कहते शिवाय नमः, शिवाय ये कहाँ से आया शिवायो, शिवाय नमः, नमस्तंताय नमस्तंताय कोई तो बोलते नमस्तंताय नमस्तताय जितने सिखाओ नमस्तताय अंताय नहीं अनंताय अनंत में ना को हाल कर देने का नियम है अ जहाँ है उसको छोड़ के बोलना अनंताय के नाम में अः को छोड़ दे क्या होगा अंतायो नमस्तंताय नमस्तोन्ताय अंताय नहीं अनंतायो तो ये उच्चारण करते समय जो होता है सुवर्ण होता है वर्ण ज्ञान प्रोक उच्चारण तो ये दोनों में भेद हुआ स्वर सुवर्णम भगवतहा से सुवर्णम य एवं याम सुवर्ण भेद शाम सुवर्ण को उच्चारण ठीक समझता है तो सुवर्ण प्राप्त होता है तस्तः प्रतिष्ठा में प्रतिहतिषति तगिव वा प्रतिष्ठा वाची खलत प्राण प्रतिष्ठ तो गीये अन्न इुहु इु हय के आहु तस्म का जो प्रतिष्ठा साम की प्रतिष्ठा को जानता है वो तो प्रतिष्ठित तो हो जाता है तस्य तगिव वा प्रतिष्ठा वाग प्रतिष्ठा है वा वाग ही प्रतिष्ठा वाची ही खालु ऐसा प्राण प्रतिष्ठित वाग में प्राण प्रतिष्ठित है वाची जिहामूलादि स्थान में प्रतिष्ठित है प्राण गान करते हैं प्रतिष्ठित हो गियत है शाम गान किया जाता है अन्न इतु है क्या हो कोई कहते अन्न उसकी प्रतिष्ठा है वाग प्रतिष्ठा कहते साम की कोई कहता अन्न में गान क्या प्रतिष्ठित होकर गान किया जाता है इसे भी कोई कहते हैं तो भगवान भाष्यकर कहते कोई निषेध नहीं किया गया किसी को भी ले सकते हैं बाघ को भी उपासना करने वाले अथवा अन्न को भी प्रतिष्ठा से चिंतन कर सकते सतते अथात पवानभ्याह सभी खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति श्र प्रस्तुया तदैता जपेत असत्मा तो सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम गमेती सदा सोम सद्गेति मृत्युर्वासत्सदमृत मृत्युर्माम गमयामृत मुर्वी एत तमसमा ज्योतिर्गमयति मृत्युर्वितमो ज्योतिरमृत मृत्युर्माम गमयामृत मकुर्वत मृतुर्मा अमृत गमेति नात्र नात्रित अथ ये तेम्हेनाद्यगातु तेजु वरम वृणीत यम काम कामेत तं स एस एवं विदुदाता यजमान यं काम कामे तम आगायती तदेतोक नैवा लोक्यता एतत् वेद अथा अतः पववानाम एव अभ्यारोह पवम शब्द है पवना नामको पवमन नाम है उद्गान काल में अभ्यारोह आख्य जप है अभ्यारोह जप का नाम है अभ, अभ्यारोह जप है। इस ये उद्गान करते समय पवमान स्त्रोत्र उनके गान समय में कुछ अभ्यारोहण नाम को जप विधान किया जाता है सभी खलु प्रस्तोता सोम प्रस्तुति प्रस्तावभक्ति गान करने वाला सोम नहीं श्याम प्रस्तावती गान वाला गान आरम्भ करता है शत्र प्रस्तुया स्तुति करे तदेतानि तानी जपेत इनका जप करे पहला असतो माँ सत असत से सत को प्राप्त कराओ तमसो माँ ज्योतिर्गम्य तम से भी ज्योति को प्रकाश कराओ ज्योति को प्राप्त कराओ मृत्युर्मा अमृतगम्य मृत्यु से अमृत को प्राप्त कराओ इति ये तीन मंत्र हो गया असतो व सद्गम्य तमसो म ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृत गम्य ये जो मंत्र है उसका कोई अर्थ है या नहीं अर्थ है क्या अर्थ है श्रुति स्वयं कहती स यद आह असतो माँ सद्गमय ती जो जप करने वाला प्रस्तुता ये मंत्र बोलता है जप करता है असतो मां सद्गम्य में एक असत शब्द है कि सत है असत पंचमत सत द्वितीय असत से सत्य प्राप्त कराओ तो असत्य क्या है सत्य क्या है न सत असत तो यहाँ असत क्या है सदहा असत मा सत गृत्यु असत मृत्यु असते है असद अमृत असत मृत्यु क्या है मृत्यु कौन से जो स्वाभाविक कर्म ज्ञान और मृत्यु है मृत्यु रे भी असद सद ही अमृत तो उसका अर्थ हो गया मृत्यु से मुझे अमृत को प्राप्त कराओ तभी अर्थ बताएंगे असत से सत्य को प्राप्त करो का अर्थ हो गया मृत्यु से अमृत को प्राप्त कराओ अमृत मां करू मुझे अमृत बना दो ए भाई तेता अच्छा जो दूसरा है तम समाज उत्तरीगमय जो कहता है तम क्या मृत्यु री तम तम भी, भी मृत्यु है ज्योति को प्राप्त करातो तो अमृतम ज्योति अमृत है पहले भी कहा था पहले भी मृत्यु सद अमृत यहाँ ज्योति अमृत से ज्योति हुआ अमृतम गम्य मृत्यु से अमृत को प्राप्त कराओ पहले मंत्र का क्या अर्थ था मृत्युर्मा अमृतम गम्य क्या अर्थात अमृतम आ दूसरा भी अर्थ मृत्यु से अमृत गम्य अमृत माँ करु है वैत्यता दोनों का अर्थ समान हो गया शब्द से अर्थ समान होता है अगर उसके कहते हैं मृत्यु अमृत कम है तृतीय मंत्र क्या है मृत्यु से अमृत को प्राप्त कराओ प्रथम का जो अर्थ हुआ द्वितीय का भी अर्थ हुआ तृतीय शब्द में सिद्धा मृत्यु से अमृत करो कहते नात्र तिरोहित में वास्तविक ऐसे कुछ छिपा हुआ नहीं अर्थ समझ गया तेरे में कोई भेद है <laughs> भेद है भेद करना पड़ेगा भेदे पहले असत से सत्य को प्राप्त कराओ असत से सत्य प्राप्त कराओ अशास्त्रीय प्रवृत्ति से शास्त्रीय प्रवृत्ति प्राप्त कराओ अशास्त्रीय से शास्त्रीय को प्राप्त करना पहला हुआ अशास्त्रीय क्या है स्वाभाविक कर्म ज्ञान स्वाभाविक स्वभाव से प्रकृति से होने वाले स्वाभाविक कर्म के लिए स्वाभाविक चिंतन को मृत्यु शब्द से कहा गया जब तक शास्त्र श्रवण करके शास्त्रीय मार्ग में नहीं चलते है स्वाभाविक कर्म और चिंतन है यही मृत्यु है इससे असत हो गया क्योंकि असत क्यों हुआ क्योंकि स्वाभाविक कर्म और ज्ञान नीचे जाने का अधोभाव का हेतु है नर्क का हेतु है इससे उसको कहा मृत्यु असत हो गया असत हो गया असत से सद गमे हो गया अमृतम अमृत कौन से शास्त्रीय कर्म और ज्ञान कर्म और चिंतन अशास्त्रीय कर्म और चिंतन से शास्त्रीय कर्म चिंतन को प्राप्त कराओ अशास्त्रीय शास्त्र कर्म मृत्यु है इसलिए कि अत्यंत अधरक आदि प्राप्ति का हेतु है किंतु शास्त्रीय कर्म ज्ञान को अमृत क्यों कहा सद यह अमरण हेतु है अमरण है देवत्व की प्राप्ति होती है शास्त्रीय कर्म ज्ञान से ज्ञान का तो उपासना शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे कर्म करे जो अनिषिध निषिद्ध नहीं बीत उपासना चिंतन करे तो देवत्व की प्राप्ति होती है इसलिए यहाँ सत्य हो गया अमृत देव भाव शास्त्रीय कर्म और विज्ञान तो दो एक प्रथम मंत्र का अर्थ हुआ असतो मतगमय से सत को प्राप्त कराओ असत सत्य का क्या अर्थ है क्या औसत शब्द का अर्थ हो गया मृत्यु मृत्यु हो गया स्वाभाविक कर्म रूपासना उसे सद हो गया अमृत जो शास्त्रीय कर्म और ज्ञान को प्राप्त कराओ ये साधन रूप हुआ दुस उसका अर्थ अमृत मुझे करो शास्त्रीय कर्म ज्ञान करेंगे तो अमृत तत्व तो की प्राप्ति हो जाएगी आगे तमसो वो महा ज्योतिर्गमय में मृत्यु वही तमह यहाँ मृत्युतम जो क्या कहा गया ये साध्य मृत्यु उसका फल अशास्त्रीय कर्म ज्ञान करेंगे तो तो देवभाव की प्राप्ति नहीं होगी तो क्या होगा तो असाधन साध स्वभाव से साधन स्वभाव को प्राप्त करो अर्थात ऐसे हो गया असत तो हो गया मृत्यु मृत्यु है सत्य तो हो गया ज्योति हो गया अमृत है तो यहाँ पहले था अशास्त्रीय कर्म ज्ञान से शास्त्रीय कर्म ज्ञान की प्राप्ति हो दूसरा मंत्र है जो शास्त्रीय कर्म ज्ञान है ये साधन है वो अज्ञान रूप है शास्त्रीय होने पर भी साधन भाव है अज्ञान रूप है उसे साध्य भाव को प्राप्त करो उसका फल प्राप्त कराओ शास्त्रीय कर्म ज्ञान ये दोनों कर्म उपासना ये ज्ञान रूप है शास्त्रीय कर्म ज्ञान अज्ञान रूप से साध्य भाव को प्राप्त करो कर्म उपासना करके आगे साध्य को प्राप्त करो साध्य उसका फल को प्राप्त कराओ प्रथम असाधन से साधन की प्राप्ति असाधन भाव अशास्त्रीय कर्म ज्ञान से शास्त्रीय कर्म ज्ञान की प्राप्ति साधन भाव को प्राप्त कराओ द्वितीय हो गया साधन भाव से साध्य स्वरूप को प्राप्त कराओ दूसरा मंत्र है असाधन से साधना, असाधन से साध्य और तृतीय जो मंत्र है दोनों के मिला के लेना नात्र तिरोहित मस्ति दोनों का समुचय दोनों एक जो पहले दो मंत्र के द्वारा कहा तृतीय में इस प्रकार असाधन से साधने की प्राप्ति हो अशास्त्रीय से शास्त्रीय कर्म ज्ञान प्राप्त हो और शास्त्रीय कर्म ज्ञान से उसका फल प्राप्त हो साध्य प्राप्त प्राप्त हो ये तीनों मंत्र जप करते हैं ज्योतिर्गमय अमृत गम्य अमृत महाकृत एकदा मृत्युर्मामृत में अत्रहित नास्तिकाथ जो दोनों मंत्र में कहा गया वही अर्थ मिला करके तृतीय में असाधन से साधना साधन से साध्य प्राप्त कराओ अथ ये इतरा सूत्रा ये तीन मंत्र हो गए आगे जो अन्य स्त्रोत्र है तेशु आत्मने अन्नाद्यम आ गाये अन्नाद्य का गान करे अन्न चाद्य तस्मादु तेशु वरम व्रणित उसे वर वरण करे यम काम कामते कामेत जो काम्यन्ते कामा कामना का विषय जिसकी इच्छा करे भोग्य भोग की तम स एवं भी तो उद्गाता उद्गान करने वाला ऐसा जो उपासना करता है प्राण उपासना करने वाले आत्मनिवा यजमान वा यम काम कामयते अपने लिए हो तो यजमान के लिए जो वह इच्छा करता है तम आगाती आगन करके प्राप्त कराता है तदेततत् लोकजी देव तदेतत तो लोकजीत लोकों को जीतने वाले ये प्राण दर्शन उपासना है केवल होने पर भी कर्म करके उपासना करे तो भी कर्म नहीं करके केवल प्राण उपासना करे तो भी लोकजी देव लोक को प्राप्त करता है देवत्व को लोकजीत प्राप्त लोक जीतने का साधन है प्राणात्म प्राप्ति होती है न हा एव अलोक्यता आसास्ति ये प्राण उपासना करने से अलोक्यता लोक अरह अर् लोकाहता लोक्यत्व अलोक्यत्व का था लोक के प्राप्त नहीं करे इसी प्रकार कोई आशा सं संशय ही नहीं अवश्य लोक को प्राप्त करेगा कौन यह एवं एतत्त शाम ये प्राण रूप शाम की उपासना जो करता है प्राणात्मक और प्राण उपासना से लोक फल प्राप्त करता है ये प्राण आपा उपासना है अहमअश्मी प्राणम काल जो छांदोग्य में सब आकर के अंत में प्राण का उपदेश क्या था छांदोग्य में नारद संत कुमार संवाद में सब नाम वाग स्मर संकल्प आदि जितने सब प्रतीक है ब्रह्म दृष्टि से उपासना करने के लिए प्रतीक में अहम उपासना नहीं होती है जहाँ प्रतीक उपासना है अहंग्र में हूँ ऐसे उपासना नहीं होती है किंतु अंत में जब प्राण का उपदेश किया गया सनत कुमार के द्वारा वो प्रतीक नहीं है इसे प्राण ब्रह्म इतिपासित ऐसे नहीं कहा सर्वत्र प्राण नाम ब्रह्म वाग तो ब्रह्म इत्यादि सर्वत्र कहा अंत में नहीं कहा प्राण ब्रह्म इतिपासित प्राण को प्रतीक नहीं कहा गया प्राण सबसे श्रेष्ठ है किंतु ये कहा गया प्राण की ये उपासना करता है ये सब जितने हैं उपासना करने वाले सब उससे अतिक्रम करके बोलता है सर्वश्रेष्ठ है प्राण वहाँ प्राणी की उपासना अहम अश्मी इसे उपासना प्रतीक उपासना करेंगे तो उसमें अहंग उपासना नहीं होती है इसलिए प्राण को प्रतीक रूप से नहीं कहा प्राण से भिन्न सब प्रतीक है अब प्राण हो गया उससे अतिरिक्त समष्टि प्राण हिरण्य है वही शरीर स्थूल स्वभिमान होने से उसका नाम विराट भी हो जाता है ये प्राण उपासना है यहाँ से अश्व में शुरू करके अश्व ये प्रजापति रूप संबत्सर कल्पना करके वहाँ से अंत में प्राणी की उपासना कही गई प्राण उपासना करने से तदरूप प्राण को प्राप्त करता है आत्मविद आत्मयविधम अग्र आशित पुरुष स्नवीक्ष नमन नपश्यत स्वहस्मीग्रे व्याहर तथव तस्मामंत्रित तो अयम्वाग्र उक्वा थानाम प्रबृते यद पूर्वस्मा सर्वस्मा सर्वान्पन औसत तस्ती ह वै संग यस्मात् पूर्व बुभुसति या ये वेद आत्मा एवं इदम अग्र आशी थी इधम अग्रे पहले आत्मा ही था प्रजापति के से प्रजापतिव तो की प्राप्ति होती पहले उपासना करके कहा लोकजीत होता है प्रवजापति होने से सृष्टि स्थिति संहार में जगत के स्वतंत्र होकर के ज्ञान और कर्म दोनों कर्म वैदिक कर्म और ज्ञान कर्म से उसका फलों के लिए अभी कर्म कांड जब कहा गया था के तो कर्म की स्तुति पहले होगी किंतु कर्म ज्ञान का फल जितने प्रजापतित्व तो की प्राप्ति हो सब संसार के अंतरे, क्योंकि आगे कहेंगे वो तो भय को प्राप्त करता है प्रजापति हो जाए तो भी भय को प्राप्त करता है वृत्ति नहीं प्राप्त करता है खुश नहीं होता है ये आगे कहेंगे <coughs> ये मुख्य आवश्यक है जितने भी कर्म करें जो भी उपासना करके फल प्राप्त करें वो सब फल संसार के अंतर्गत नित्य फल की प्राप्ति कर्म उपासना से नहीं होती है इस संसार में भय और इत्यादि दोष है दुख है संसार में से सुख ढूंढते है हैं अपना स्वरूप सुख है उसको नहीं जान करके दुखी होकर के बाहर से सुखद लाना चाहते हैं जैसे मृगनाभि में कस्तूरी सुगंध उन्हें वो नहीं जान कर दौड़ता है जंगल सारा कहाँ से सुगंध आता है अपना स्वरूप ही आनंद है उसको नहीं जान करके संसार से दुखम में संसारे उसमें से सुख ढूंढते हैं दुखी होते है, नहीं मिलता है रोते है फिर इसे करके जन्मावरण चक्र है संसार से वैराग्य होने के लिए प्रारंभ किया जाता है केवल एक ब्रह्म विद्या है मोक्ष के हेतु है आगे दिखाएंगे संसार जितने कर्म उपासना का फल है साधे साधना आदि है संसार से विरक्ति यदि वैराग्य नहीं हो आत्मज्ञान में अधिकार नहीं होगा यदि प्यास नहीं लगती त्रिषा नहीं तो पान, पान पानी पीने के लिए अधिकार है नहीं इसी प्रकार ज्ञान कर्म फल उत्कर्ष कहते हैं आगे बताएंगे ये जितने हैं सब प्रियतम सौसे प्रियतम आत्मा है आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने के लिए आत्मा एवं एकदम अग्र आशित पुरुष विद पुरुष के समान आत्मा ही पहले था प्रजापति विराट रूप है शरीर शरीर धारण करके था यदि वैदिक कर्म ज्ञान करने के अधिकारी हो गया था तत्पुरुष पुरुष समान था सुअनुवीक्ष विचार कर देखा न अन्य आत्म अपश्यत अपने से और क्यों ही नहीं है विचार सब देखा तो आगे कुछ कोई अन्य ही नहीं मैं ही हूँ तो सो अहम अस्मी तो अग्रे व्याहरत सब और देखा कोई नहीं है कहा अहम अस्मी तो पहले कहा अहम अस्मि अहम अस्मि पहला शब्द क्या है अहम अहम तत्व अहम नामाभवत उसका अनाम हो गया अहम पहले क्या कहा था अहम अहम नामा अहम नाम यस्य सहम नामा अहम नाम वाला हो गया प्रजापति का नाम हो गया अहम से तस्मादपितरी वो प्रजापति के अपत्य सब लोग बोलता है पूछते आमंत्रित हो आए कौन हो कहता मैं हूँ स्वामी जी अरे कौन हो महाराजी मैं हूँ धर्म में अरे <laughs> कौन है फिर उसके बाद नाम कहेगा जो जिसको पूछे तर कौन है न मैं हूँ पहले कहता अहम तो जो आमंत्रित कहता अयम अहम अयम मैं अहम मैं अहम मैं इत अग्रे उक्त उग्तवा पहले कह करके फिर दो तीन बार पूछो तो अथवा अन्य नाम प्रभृति यदस्य भवति उसके बाद कहता है चैत्र मैत्र यज्ञ दत्त पहले तो कहता मैं हूँ अरे कौन पूछे दो तीन बार पूछने के बाद दो तीन बार अहम मैं मैं कहेगा उसके बाद नाम पता है या। ये अहम नाम है इसे सब लोग को पहले अहम कहते तरी तो अहम कह करके बाद में दूसरा नाम कहते शायत पूर्व सर्वसमा सर्वान पापमन औषध जितने उपासना करते हैं सब प्रजापति बनने के लिए हिरण्य गर्भ बनने के लिए विराट बन जाते हैं उपासना के उपास्य के अनुसार जितने उपासना तारतम्य के अनुसार फल भेद होता है जो समष्टि प्राण ऐसे उपासना करते हैं साक्षात्कार हो जाता है अभिमान हो जाता है तो हिरण्य गर्भ हो जाता है तो प्रजापति विराट भी हो जाता है तो ये जो पहले बनना चाहता है सब लोग उपासना करेंगे सब लोग नहीं करे सब लोग को नहीं करे को तो, को तो कोई नहीं करेंगे सब लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करते किंतु कोई नहीं करते बात नहीं कुछ प्रयत्न करने वाले भी होते सब लोग ज्ञान को प्राप्त नहीं करते तो कोई प्राप्त नहीं करते कोई कोई प्राप्त करने वाले भी होते प्राप्त करते हैं ज्ञानी की परंपरा चलती है अभी जहाँ नहीं होगा परंपरा चलती है कोई कोई प्राप्त करते हैं वही जानते हैं तो सबसे पहले कोई प्रजापति बनना चाहेगा उपासना करने के लिए एक साथ कितने बनेंगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कितने बनेंगे एक साथ अब बहुत रोज चाहेंगे हम प्रधानमंत्री बन जाए कितने बनेंगे एक ही तो बनेगा वो जाने उसके बाद दूसरा बनेगा एक साथ पाँच दस बनना चाहेंगे एक ही पद है और दस व्यक्ति चाहेंगे हम बैठेंगे तो प्रधानमंत्री हो प्रजापति हो मंडेश्वर हो महंत हो राजा हो एक पद में दस दो चार दो भी नहीं बैठ सकते एक ही बैठेगा और बाकी सब दुख सबको क्या करता है कोई चाहता है उसको मैं हट हटा कर आगे हो जाऊंगा जो होने वाला भी होता है और बाकी जो उसको छोड़ करके आगे बनना चाहता है कैसे देखो वो क्या करता है जो पहले बन जाता है सबको दबा देता है दबाता है गला पकड़ कर ये तो क्या देखो य पूर्व सर्वस्मात सर्वान पापन औसत अन्य के अपेक्षा अपने पाप को पहले नष्ट कर दिया तो स्वयं प्रजापति बन गया सब लोग उपासना करते हैं किंतु जब तक तो पूरा पाप नष्ट नहीं होता है उपासना तत्व अधिक पूरा अभिमान तक तो नहीं हुआ तो सफल नहीं हुआ सब लोग पर्याप्त दौड़ते हैं अन्य लोग को दौड़ने के पहले कोई पहले पहुंच गया ऐसा होता नहीं वही प्रथम होता पुरस्कार प्राप्त करता है इसी प्रकार सब पाप को जलाना है साधन करते करते क्या जितने पाप को अपने में कलमश दोष है इसको समाप्त करना है जब तक तो समाप्त तो नहीं होगा तब तो तक तो तो आगे वहाँ तक तो पाप ने दौड़ कर पहुँच जाना हो गया पापी भी दौड़ कर आगे पहुँच जाएगा यहाँ इसे नहीं चलेगा अन्य सामर्थ्य तो कुछ नहीं चलेगा अंत में अपने में वासना बहुत है पाप बहुत है कलमश बहुत है ज्ञान प्राप्ति के लिए हीरानगर बनने के लिए अन्य पद राष्ट्रपति हो मंडेश्वर हो महंत हो राजा बन जाए ये सब अलग है यहाँ उसमें तो कोई गलत व्यक्ति भी पहुंच सकता है किंतु यहाँ ऐसा नहीं होगा ये तो जो सब पाप को जला देगा ये जो पहले बन गया प्रजापति अन्य जितने साधक थे उनके अपेक्षा पहले सब पाप को जला डाला औसत उस आए औसत जला दिया तस्मात पूर्वम औसत यदि पुरुष नाम हो गया पुरुष औसत पुरुष हो गया पुरुष तो पुरुष नाम क्यों हुआ पूर्व में पुर ले लिया उस उषदाहय से उषा आ गया पुरुष बनिया पुर उष पुरुष पूर्वम औसत पूर्व पुर और उस उषदाह उष मिल गया इसलिए उसका नाम पुरुष हो गया वही प्रजापति हो गया औसत है तम यो पूर्व भूपसती इसी प्रकार जो प्रजापति बनेगा वो क्या करता है स्वयं प्रजापति उपासना करने वाला यो अस्मात्व भू सती इसके पहले कोई प्रजापति बनना चाहता है तो ये उपासक उसको वो सती जला देता है ये जो उपासक प्रजापति बनेगा वो क्या करेगा उसके पहले जो प्रजापति बनना चाहता है उसको जला देगा क्या जल जाए जलाने का यही अर्थ है वो स्वयं पहले बन जाएगा वो लोग नहीं बन पाएंगे यही जला जाने जला देने का वो सतिभा जो उपासक है तो तन्मय होकर उपासना करता है तो प्रथम जो प्राप्त कर लिया अन्य लोग नहीं होंगे प्रजापति बन जाएंगे दस पचास लोग प्रयत्न करेंगे एक बार कितने बनेगा एक बनेगा जैसे मंत्री पद प्रधानमंत्री हो राजा हो एक बनेगा एक प्रजापति बन गया अन्य को नहीं प्राप्त हुआ पद तो जो पहले प्राप्त कर लेता है कुपासक यो पूर्व बुभुषति वो सबको ओ सत ओ सती दला देता है सबको सफल कर दिया वस्तु तो उनको कुछ नहीं किया उनको कुछ किया गया इसके कोई जैसे पद पर प्राप्त बढ़ गया जो नहीं प्राप्त किए उनका क्या बिगड़ा इसकी क्या गलती है दौड़ कर जाते तो एक तक तो पहुँचेगा किसको लोग बना दिए और दूसरे को नहीं दूसरे को नहीं बन पाए जो लोग नहीं बन पाए सब एक तरफ हो गए हाँ चिल्लाओ चिल्लाओ भाग कर भाग जाए तो हम बन जाएंगे लोग हमेशा होता है सब लोग फिर तो फिर कोई पूछते हमारी क्या गलती बताओ <laughs> हमको ला कर कोई बनाए तो हमारी क्या गलती है यदि आपको बनना आपका प्रार्थ है तो बन जाते तो हमको तो कोई चिंता नहीं थी किंतु जिसको बनेगा तो ये कि बनेगा जो किस कौन बनने पर अन्य लोग हारेंगे नहीं तो उसकी गलती क्या जो बन जाए जो जो ही जो स्वयं सोचता है स्वयं यदि बन जाए तो अन्य लोग उसका विरोधी हो जाएंगे अरे ये कहाँ से आ गया बन गया तो ये इसलिए सब लोग जल जाते कहा सो को जला दे सब लोग इस प्रकार होते ही वस्तुता इसे विरोध करने के से स्वयं ही जल जाता है नष्ट हो जाता है जो एक ही बनेगा जिसके कर्म प्रारद से है वही मंत्री बन जाएगा अन्य लोगों को जलने से क्या होगा जलने से अपने हानि है इसी प्रकार ये है ये उपासक जो प्राप्त करेगा वही प्रजापति बनेगा अन्य लोग को प्राप्त नहीं करेंगे किंतु प्रजापति पद को प्राप्त कर ले तो भी क्या हुआ वो संसार के अंतर्गत है इसलिए जो आगे देखना कि कोई राष्ट्रपति बन जाए मंडी बन जाए मंत्री बन जाए तो इतने से क्या जीवन सफल हो गया उसके लिए क्यों इतने राग द्वेष करना है ये कर्म ज्ञान उपासना करके जहाँ भी पहुँच जाए ये संसार के अंतर्गत है संसार से वैराग्य हो सबसे श्रेष्ठा तो वही है यदि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो उससे आगे कोई दौड़ कर पहुँचने वाले हो ही नहीं इसलिए उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए और बाकी संसार में जो है उसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं जो आपके प्रारध में है समय अन्य पर आपको बनना पड़ेगा नहीं पर भी बनना पड़ेगा इच्छा होने पर भी नहीं मिलेगा प्रार्थ भी नहीं तो किंतु उससे मिल जाए तो भी कुछ नहीं हुआ यदि ज्ञान प्राप्त किया तो सफल है और ज्ञान प्राप्त नहीं करके राष्ट्रपति बन जाए मंडलेश्वर आचार्य बन जाए बड़े भी बन जाए तो क्या हो जाएगा इंद्र भी बन जाए तो भी क्या होता है इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए वैराग्य चाहिए पूर्णमद पूर्णमद पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णमेवा वशिष्यते पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शाशातिशा